लेकिन उसका संग मत करना क्योंकि उसके जीवन में वास्तविकता नहीं है कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथ है इसलिए यो वित्तमिप्य सम्यक सुदुर्लभम द्रुह्य तीति तत्प्राहु प्रतिकूलम यथात क्योंकि जो लोग ग्रोह करते हैं उन्हीं को धन प्राप्त होता है ऐसा लोग कहते हैं मिला हुआ धन भी प्रकारान्तर से प्रतिकूल ही होता है अब आगे की बात कह रहे हैं व्यास जी युद्ध के काल तक की तो बात नहीं थी पर भगवान व्यास त्रिकालदर्शी हैं वे कह रहे हैं धन के लोभ से भ्रूण हत्या जैसा पाप लोग करने लग जाएंगे आगे चलकर गर्भ हत्या भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप धन के कारण होगा हम आपसे पूछते हैं जिन हॉस्पिटलों में गर्भपात का दुष्कर्म होता है किस लिए होता है लिंग परीक्षण किस लिए होता है ऋण हत्या किस होती? होती है धन के लिए होती है निरपराध जीव की गर्भ में ही नृसंस हत्या कर दी जाती है एक बार वृंदावन में हाडा कुटीर में पूज्य स्वामी जी का प्रवचन हो रहा था हम भी सुनने के लिए गए उस दिन तो स्वामी जी पता नहीं किसने क्या उनको सुना दिया हो भगवान जाने बार बार कहते रहे जो माता अपना गर्भनष्ट कराती है वो माता नहीं दाहिन है डाइन डायन है बहुत दुखी थे स्वामी जी महाराए ब्रह्म हत्या से भयंकर पाप गर्भ हत्या का है आज ये भी है, विचार कर लिया जाए कि जिस घर में गर्भ हत्या न हुई हो हम उसी का पानी पियेंगे तो शायद ऐसे घर खोजने में कठिनाई से प्राप्त होंगे इतना भयंकर पाप महाराज विदेश की धरती पर प्रतिबंध है और वे विदेशी यहां गर्भ नष्ट कराने ये पाप कर्म करने भारत की धरती पर आते हैं वर्णन कर रहे हैं व्य विचार को अनाचार को अत्याचार को बढ़ावा दिया है भ्रूण हत्या ने पहले लोग संकोच करते थे यु सं व्रत् सैत श्लोक सुन ले बीत शोक भयो नर अल्पे नृषि तो द्रुहयन भ्रूण न बुद्धिते कल्प धन के लालच में वो भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप कर्म करने पर को भी संकोच नहीं करता एक सत्य बात हम आपको सुनावे एक इसको क्या कहते हैं जहां ये सब टेस्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं ऐसी दुकान होती है ना जिसमें टेस्ट होते हैं कोई अंग्रेजी नाम है जो भी हो तो एक डॉक्टर के यहाँ वो उनका परीक्षण वाला विभाग उनका था उनके कोई संतान नहीं थी उनके यहां गर्भपात वाला काम तो नहीं होता था क्योंकि कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता था केवल परीक्षण होता था उनके कोई संतान नहीं पुत्र नहीं था हमारे पुद्री खार्थोक वाले महाराज जी के पास भी आए शायद मदन मोहनदास जी भी जानते होंगे इस घटना को तो महाराज जी के सामने बात रखी महाराज जी पुत्र नहीं है कोई महाराज ने की चौरे मोड़ा का काम है तेरो ऐसे बोलते थे महाराज जी हे मोड़ा का काम है तेरो बोला महाराज अल्ट्रासाउंड है क्या होता अल्ट्रासाउंड सब चीज उनको समझा के बतानी पड़ती कि ऐसा होता ऐसा होता अच्छा पेट में पता चल जाता क्या है लड़का है की लड़की बोले हाँ महाराज पता चल जाता है लोग आते हैं दिखाने के लिए हाँ आते हैं बोले यही पाप कर्म है इसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहा है सब परीक्षण करो पर गर्भ परीक्षण का काम छोड़ दो बोले महाराज उसी में पैसा ज्यादा मिलता है बोले पैसों का लोभ छोड़ दो पुत्र हो जाएगा उस डॉक्टर ने महाराज जी की बात का आदर किया एक साल में पुत्र हो गया गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप कर्म करने वाले लोग कई जन्मों तक निस्संतान होते हैं नपुंसक होते हैं इसलिए गर्भ जैसे भयंकर पाप को नहीं करना चाहिए आज निरंतर भारतवर्ष वर्ष क्षीण होता चला जा रहा है हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऋतुस्नाता पत्नी के ॠतुस्नान के पश्चात जब वह शुद्ध हो जाती है उसके पश्चात श्राद्ध की विधि है तर्पण की विधि है पिंडदान की विधि है और उस मध्यम पिंड का आग्रहण यजमान पत्नी करे पुरोहित सारे कृत्य को संपादित करावे पितरों से उत्तम संतान की प्रार्थना की जाए और उसमें समय महाराज जी लिखा है आचार्य यजमान पत्नी ऋतुस्नाता पत्नी को यजमान की पत्नी को आशीर्वाद देता है अस्तपुत्रा भगव सर्वदेव पतिव्रता यजमान पत्नी में आशीर्वाद देता हूँ तुम आठ पुत्रों को जन्म देने वाली हो ये आशीर्वाद दिया जाता है अष्ट पुत्रा भव एक नहीं दो नहीं तेरे आठ आठ पुत्र हूँ ये आशीर्वाद दिया जाता है आठ होंगे तो कोई एक राष्ट्र के काम में आएगा राष्ट्र की सीमा की रक्षा में चला जाएगा देश की रक्षा में चला जाएगा कोई एक जन सेवा करेगा कोई एक घर द्वार छोड़कर के भजन वाली सेवा करेगा कथा कीर्तन सत्संग वाली सेवा भी करेगा hmm? तो कोई घर में रहकर कृषि देखेगा गो सेवा देखेगा माता पिता की सेवा करेगा तो कोई व्यवसाय भी करेगा कोई जाकर गया जी में श्राद्ध भी करेगा और एक ही होगा तो हम स्थान को जानते हैं व्यक्ति को जानते हैं नाम भी जानते हैं पर जानकर नहीं ले रहे हैं लड़का विदेश में रहता था एक ही लड़का था और वे बड़े बूढ़े तीर्थ में रहते थे और उनकी मृत्यु हो गई ग्रास्तों में ये होता कि वही लड़का दाग दे मुकाग्नि दे उसकी प्रतीक्षा की गई अमेरिका से वह आया दिल्ली आया दिल्ली से फिर वाहन में बैठ के जहां घटना है वहां पहुंचा और यहां आकर उसको बड़ी गर्मी लगी उसने जूते तक नहीं खोले अरे बोले पंडित जी ही लोग कर दो तो। बेच बाच के चला गया पुरोहित जी को पैसे दे दिए बारा बामन कर देना हमको फुर्सत नहीं सच्ची बात है महाराज ऐसे पुत्र से तो पुत्री ही न होना अच्छा त्रवान ऐसे लोग पुत्रवान कहलाने के लायक नहीं इसलिए भाई भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप में लिप्त मत हो प्रतिबंध मत लगाओ आपको विशेष इच्छा है कि हम संयम सदाचार पूर्वक भजन करके भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़े तो पत्नी के सहित सत्संग करो प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ कि हम पितृण से मुक्त हो चुके हैं इतनी संतान हमको हो गई है अब हम दोनों आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भजन करेंगे ऐसा यदि जीवन व्यतीत करो तो आपका घर ही तपोवन बन जाएगा निवृत्त रागत ग तपोवन लेकिन भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप हो रहे हैं हम हंसी में नहीं कह रहे हैं ईमानदारी से कह रहे हैं संतों की विरक्त परंपराओं की सुरक्षा के लिए आगे चलकर भारी संकट आने वाला है क्योंकि अच्छे परिवारों में संख्या निरंतर घटती चली जा रही है खुद तैयार करें तो उनकी साधुता चली जाए खुद तैयार कर नहीं सकते किया कराया लाना पड़ेगा और किया कराया है ही नहीं तो कहां से लाओगे आगे यदि मठ की सुरक्षा रखनी है तो विरक्तों को भिक्षा में संतान मांगनी पड़ेगी कि एक पुत्र हमको दे दो जिससे हम अपनी परंपरा और अपने संप्रदाय को सुरक्षित रखें इसलिए संसार में आकंठ रचे पचे लोग फंसे हुए लोग बंधे हुए लोग उनको त्याग तपस्या और विरक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान का उपदेश करने के लिए कुछ श्रेष्ठ सदाचारी विरक्त महापुरुष इस देश में रहे आएं, इसकी महती आवश्यकता है एक लाख व्यक्ति बंधे हुए बैठे हों और एक व्यक्ति बंधन से मुक्त है तो वह एक लाख का बंधन खोल सकता है एक लाख से ऊपर लोगों का भी बंधन खोल सकता है इसलिए संसार में बंधे हुए लोग इनको खोलने के लिए जिनका जीवन अत्यंत पवित्र है ऐसे स्वरूप और स्वभाव दोनों से जो विरक्त हैं, ऐसे महापुरुषों की राष्ट्र को सदा सर्वदा आवश्यकता रही है, है और यदि राष्ट्र को धर्म को बचाना है तो आगे भी रहेगी इसलिए भूण हत्या जैसा भयंकर पाप नहीं करना चाहिए अघन कस्य किं किम बात सर्वश सुखी देवस्तु व गृह्य धने न सुखी भवे निर्धन को कौन क्या कह सकता है वह तो सब प्रकार के भयों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है और महाराज देवताओं की संपत्ति ही किसी को मिल जाए तो उससे वह सुखी नहीं हो सकता अन्न की धन की सारी वस्तुओं की सफलता किसमें है जैसी कहते युधि यज्ञ में ही अन्न की सफलता है यज्ञ में ही धन की सफलता है इसलिए परमात्मा ने यज्ञ के लिए ही यज्ञा सृष्टा निधना निधा यज्ञा सृष्ट पुरुषो रक्षिता चम सर्व यज्ञ एवपयोज्यम धनम न कामा यही भगवान व्यास कह रहे हैं इसलिए अच्छा अन्न और धन इसकी सार्थकता यज्ञ में है इस यज्ञ में अपने सर्वस्व का समर्पण करके सार्थक करने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि की वह विवेक पूर्वक पेड़ पौधा लकड़ी औषधिया सबका यज्ञ में प्रयोग करें कोई भी ऐसा काष्ठ नहीं है जिसका यज्ञ में प्रयोग न होता हो आप लोग कहेंगे गलत है फिर पंडित जी लोग क्यों लिखते हैं कि आम की संविधा खेजड़ी की समझा पीपल की समझा बबूल के, गुलर की समझा बट की समझा ये सब क्यों क्यों खैर की समझा ये सब क्यों लिखी जाती है यज्ञीय वृक्ष हैं कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो यज्ञ में काम ना आवे किसी शत्रु को नाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नीम की लकड़ी पर हवन किया जाता है नमक और कडवा तेल मिलाकर आहुति दी जाती है अब आप कहिए पलास के फूलों से आहुति दी जाती है यद्यपु विधि नहीं है सबके लिए अनुकरणीय नहीं है लेकिन किसी विशेष अभिकार प्रयोग में बबूल के समिधा लगती बबूल के कांटों की आहुति दी जाती है कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका यज्ञ में काम न आ जाए अरे नारायण राक्षस भी यज्ञ करते हैं पर उनका यज्ञ कैसा होता है सिल जो चावल वाला भारतीय देसी गाय के घी के प्रयोग वाला यज्ञ नहीं होता उनका यज्ञ होता है आहुति दे रुधिर अरु भैंसा उसकी आहुति देते हैं सब चीजें यज्ञ के लिए बनी और वह यज्ञ गाय में प्रतिष्ठित है इसलिए गाय के बिना धर्म नहीं है गाय ही मूर्तिमान धर्म है गाय के बिना यज्ञ नहीं और यज्ञ के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना सब कुछ शून्य है विकार है इसलिए सब कुछ गाय में प्रतिष्ठित है अतएव गाय जो है यज्ञेश्वरी है विश्वपालिका है विश्व रक्षिका है और जगत जननी है आप लोग सुन रहे हैं कथा यज्ञ की इतनी महिमा एक प्रार्थना हमारी सुन लें आपसे यज्ञ न बने तो चिंता मत करो घर में भारतीय देसी गाय रख लो आपके घर में बिना किए यज्ञ अपने आप होने लग जाएगा बिना यज्ञ के यज्ञ होने लग जाएगा इसलिए क्योंकि गाय का नाम ही अग्निहोत्र है गाय के तृप्त होने से गाय के यज्ञ से क्या होता देवता संतुष्ट होते देवता तृप्त होते हैं एक गाय यदि आपकी संतुष्ट है तो संपूर्ण पितर संतुष्ट हो जाते हैं संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं कहाँ तक कहें संपूर्ण देवताओं के अधीकर सर्वेश्वर प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि भगवान की भी भगवान गो माता है अच्छे कामों में धन का व्यय करना चाहिए बहुत अच्छी बात है लेकिन उन जितने अच्छे काम हैं उन समस्त अच्छे से अच्छे कामों में सबसे पवित्र काम सबसे पुण्य का काम सबसे श्रेष्ठ काम गोवंश का संरक्षण संवर्धन और गाय की सेवा भगवान की बड़ी कृपा है युधुषि ने निश्चय कर लिया कि हम इस देह का त्याग कर देंगे बहुत समझाया है व्यास जी ने इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रवचन आरंभ किया भगवान श्री कृष्ण ने 16 राजर्षियों का चरित्र सुनाया है ये प्रकरण महाभारत में बहुत लंबा प्रकरण है इनमें से अनेक राजर्षियों का तो हम स्मरण कर चुके हैं बोलो भक्तवत्ल भगवान की जय धर्मात्मा राजा के राज्य में गायों में दूध बढ़ जाता है पापी राजा के राज्य में गायों का दूध सूख जाता है ये भी लिखा है महाराज यह रंजदेव का वर्णन किया है अनेक राजाओं में उन सबको हम नमस्कार कर रहे हैं रंतदेव का वर्णन किया है रंतदेव निष्काम भाव से उन्होंने संपूर्ण जीव जगत की सेवा की निष्काम भाव से वे सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की इस पुण्यावाचन में ब्राह्मण भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं यह प्रार्थना करते ही मूल श्लोक महाभारत ग्रंथ का है अन्नम चनो बहु भवेद अतिथि चलभे मही श्रद्धा च नो माँ जगमन माँ चयाचिस्म कंचनो हमारे पास खूब अन्न हो अन्नम च नो बहु भवे अन्न के भंडार भरे रहे चलभे मही खूब अतिथि हमारे यहाँ आवे भोजन करने वाले लोग आवे और हे भगवं हमारी श्रद्धा कभी कम न हो और हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े हमारे यहाँ इस कामना को भी कामना नहीं कहा गया निष्कामता की परिधि में माना, माना गया कौन तो सी कामना पुलिस साई इतना दीजिए जा में कुटुम समाये साधु भी भूखा नार मैं भी भूखा ना हूं साधु न भूखा जाए जा प्रार्थना की है महाराज युष स्थिर विराजे हैं हतनापुर में कल आप लोगों ने श्रवण किया सोलह वृषभों से जुटे हुए रथ में विराजमान होकर के वे हस्तनापुर पधारे हैं प्रजा ने दीपावली मनाई है दीपावली नहीं थी पर बिना दीपावली के दीपावली मंगई है मनाई है मंगल कलश सजे हुए हैं तोरण पता का वंदनवार सजे हुए हैं ब्राह्मणों ने सत्कार किया है और वे आकर के अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके दिव्य पवित्र आसन पर विराजमान गए हैं और उस समय ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर की स्तुति की स्तुति की है आप लोगों को ब्राह्मणों ने स्तुति क्यों लिया हाँ ब्राह्मणों ने कहा इतने वर्षों से हम जो कुछ जप तप पूजा पाठ यज्ञ अग्निहोत्र कर रहे थे उसके फलस्वरूप हम यही संकल्प करते थे धर्मराज युधिष्ठिर हमारे राजा हों इसलिए में हम अमुख अमुक कृत्य कर रहे हैं आज हम सबका अनुष्ठान पूरा हुआ हम लोगों का मनोरथ पूर्ण हुआ क्योंकि आपके जैसे धर्म विग्रह धर्म निष्ठ धर्म रूप राजर्षि के राज्यकाल में ही ब्राह्मणों का धर्म सुरक्षित रहता है ऋषियों का धर्म सुरक्षित रहता है इसलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत अच्छा हुआ ब्राह्मणों ने कहा बोले कि आज हम कृतार्थ हो गए पुण्या वाचन हुआ महाराज दसों दिशाएं प्रति हो गयी ब्राह्मण अलग अलग वेद की संहिताओं का पाठ करते हुए स्वस्थ वाचन कर रहे हैं धुष्ठ को आशीर्वाद दे रहे हैं धुष्ठ विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके बैठे हैं आज सब हर्षित हैं भगवान बहुत प्रसन्न है मेरे युधिष्ठिर को ब्राह्मणों की इतनी कृपा प्राप्त भैया देखो भाई ध्यान से सुनो ब्राह्मणों की कृपा जिसे प्राप्त होती है उसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है ब्राह्मणों का कोप जिस पर होता है भगवान उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है सगुण उपासक पर दृढ़ नर प्राण समान मम जिनके द्ज पद प्रेम ये हमको प्राणों से विक्रिय हैं जिनका ब्राह्मणों के चरणों में अनुभाव दुर्योधन का मित्र था एक ब्राह्मण उसका नाम था चारवाक वाक आस्तिक दर्शन है ना ऐसे ही नास्तिक दर्शन का प्रणेता है चारवाक और वो दुर्योधन का मित्र था दुर्योधन कलयुग का अवतार है इसका मतलब नास्तिक सिद्धांत का प्रणेता चारवाक वो कलयुग का दोस्त है कलयुग का मित्र है एक बात महाराज जी इसमें समझ में आती है कि इतने पवित्र भरत वंश में जन्म लेने के बाद दुर्योधन दुष्ट हो गया इसका तात्पर्य है कि चारवाक से उसकी दोस्ती हो गई नास्तिक से दोस्ती हो जाएगी तो सज्जन पुरुष भी दुस्त हो जाएगा चारवाक का सिद्धांत बड़ा विचित्र है महाराज भारतीय आस्तिक दर्शनों को पढ़ने के पहले यदि कोई चारवाक को पढ़ ले तो महाराज इतनी युक्तियां उसने अपने मत के पोषण में दी हैं। कि यदि आप पहले चार बाक पढ़ लो तो आपकी धर्म और ईश्वर में अश्रद्धा हो जाएगी आप कहोगे कि हाँ भाई चार बाग बिल्कुल ठीक कहता है ये सब लोगों ने पेट भरने के लिए बना रखा है ये सब कुछ नहीं है इन चारवाकों का ही वर्तमान वर्तमानकालीन स्वरूप कम्युनिस्ट विचारधारा है इसके भी मूल प्रवर्तक चार वाक्य ही सब तरह की विचारधाराएं इस देश में चलती है कल ही गाड़ी का ड्राइवर बता रहा था इस क्षेत्र में हमने कहा कि ये जर्सी नसल के जो बछड़े हैं ये बेचारे खूब खड़े हुए हैं रोड पर तो ड्राइवर बोला महाराज यहाँ के लोग इनको कामरेड कहते हैं महाराजी ब्रह्मचारी जी थे हमने पहली बार सुना इसका मतलब भले ही किसी ने नाम धर दिया हो कॉमरेड कामरेड कम्युनिस्ट को कहते हैं इसका मतलब वो है कामरेड माने न जो हिंदू है न मुसलमान है जिसका कोई धर्म ईमान है ही नहीं वो कामरेड है ऐसे व्यक्ति को कामरेड कहा जाता है वे तो महाराज इस विचारधारा का प्रवर्तक था चारवाक इसके विचित्र सिद्धांत हैं। ये कहता है मौज से रहो बस यही चारवात है और सब बेकार है यावत जीवेत सुखम जीवेत जब तक जिए सुखपूर्वक जिए सुखपूर्वक जीने के लिए कर्ज करके घी पीना पड़े तो संकोच न करे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे कर्ज करके घी पिए क्यों बोले भस्मी भूत पुनरागमनम कुता जिस शरीर ने घी पिया वो तो चिता में जल गया लौट के चुकाना तो पड़ेगा नहीं इसलिए कर्ज करके घी पियो चार वाक कहता है मोक्ष क्या है वो कहता अंगना लिंगनम मोक्षा सामनी का स्पर्श ही मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं ऐसे अपसिद्धांतों को कहने वाला चारवाक वो ब्राह्मण वेश में आया स्वामी जी धर्म का प्रचार तो इस चोले में किया जाता है अधर्म का प्रचार करने के लिए भी इसी चोले को स्वीकार किया जाता है विचित्र बात है हमारा अधर्म की स्थापना के लिए भी महात्मा बनके, साधु सन्यासी बनके, ब्राह्मण बनके ही अधर्म का प्रचार किया जाता है नाम हम नहीं लेंगे तमाम लोग ऐसे हुए इस देश में जिन्होंने वेश यही रखा और स्थापना धर्म का धर्म की न करके अधर्म की स्थापना की चारवाक आया और चारवाक ने कहा कि अरे बैठ कर के यहां आशीर्वाद क्या ले रहे हो तुम भयंकर दुष्ट व्यक्ति हो हिंसा भयंकर पाप होता है और तुमने इस भोगों के लिए राज्य के लिए इतने लोगों की नृसंसा हत्या कर दी इसलिए तुम दुष्ट हो तुम सम्मान के पात्र नहीं हो घातवा गुरीश गुरुश चै मृतम श्रेयो कहते तुम्हारा तो मर जाना अच्छा है तुम्हारा जिंदा रहना अच्छा नहीं है अपने खानदान के लोगों को खत्म करवा दिया अब यहां बैठ करके ब्राह्मणों से स्तुति करवा रहे हो विचार कीजिए इतने भरी सभा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण हो इतने ब्राह्मण हो लाखों ब्राह्मण हो उनके बीच में कोई इस प्रकार से एक सम्मानित महापुरुष से कहे कौन सहन करेगा धन्य है युधिष्ठिर की ब्राह्मण भक्ति युधिष्ठिर ने चरणों में प्रणाम किया हाथ जोड़कर वह रोने लगी बोले मैं अपने सारे दोस्त को तो पहले से ही स्वीकार कर रहा हूँ पर मैं आप ब्राह्मणों का दास हूं हमसे जो अपराध बना है उसके लिए हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए यदि आप हमें मरणांत प्रायश्चित बतला रहे हैं तो उसको भी सहर्ष पालन करने के लिए हम तैयार हैं आप प्रायश्चित बतावें और कहा मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है, ब्राह्मणों प्रसन्न हो जाएं, आप हमारे ऊपर धिकार न करें हमें प्रायश्चित्व बतावें ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये कौन है जो तो धर्मराज को आ, धर्मराज को गाली दे रहा है ब्राह्मणों ने देखा अरे ये तो चारवाक है ये चाहता है कि युधिष्ठिर धर्म भीरू है इनकी निंदा करने से ये प्राण त्याग देंगे और जब युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा राजा नहीं होगा तभी तो चारवाक मत का प्रचार प्रसार होगा यही ये, ये चाहता है उन ब्राह्मणों ने हंकार किया हंकार करते ही चारवाक जलकर जले हुए ठूठ की तरह गिर पड़ा इसका मतलब है अभी धर्मराज ईश्वर का चक्रवर्ती पद पर अभिषेक नहीं हुआ लेकिन इसके पहले ही उन्होंने चारवाक को जला दिया धर्मात्मा राजा सत्ता स्वीकार करता है उस सत्तासीन होने के पहले ही अधर्म रूपी चारवाक को जलाकर भस्म कर देता है आज यह कार्य संपन्न हुआ और कहा महाराज ब्राह्मण नहीं ये तो चारवाक है ये अपना ब्राह्मणा ऊंचूष दुर्योधन सखा चारवाको नाम राक्षस परिब्राजक रूपेण हितम तस् चिकीर्षती कहते हैं कि चारवाक के बारे में वैशम्पाइन जी से जन्मे ने, जन्मे जय जी ने पूछा महाराज चार वाक का थोड़ा परिचय और दें इतने लोगों के बीच में कहना कोई हल्की कोई तो सामान्य बात से आखिर उसमें कुछ ने ताकत होगी तब तो इतने लोगों के बीच में बोला सब चारवाक का इतिहास सुनाया कि चारवाक ने कठोर तपस्या की थी पहले नास्तिक मत का प्रचार करने के लिए भी तपोवल की जरूरत है इसने तपस्या करके शक्ति अर्जित की और शक्ति अर्जित करके इसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि महाराज मैं मुझे यह वर दो कि मुझे कभी किसी से भय न हो हम अपनी बात सबके बीच में जाकर कह सके और लोग हमारी बात माने ऐसा वर हमको दो बोले जो ब्राह्मणों का अपमान करता है वो कभी निर्भय नहीं हो सकता इसलिए वर्त हम तुम्हें तो नहीं दे सकते लेकिन ब्राह्मणों की जब निंदा करोगे ब्राह्मणों का जब कोप होगा तो ब्राह्मणों के द्वारा ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा आज इस चार बाग का विनाश ब्राह्मणों के हंकार से हुआ अब आज एक महोत्सव हो रहा है बड़ा भारी महोत्सव है, है। साक्षात भगवान धर्म धर्मराज राज के रूप में आज सिंहासना हो रहे हैं महाराज जी लिखा है धर्मराज धीरे के राज्याभिषेक की कथा को सुनकर के व्यक्ति किसी जन्म में भी दरिद्र नहीं होता है पापी नहीं होता है वो धर्मात्मा बन जाता है गर्भिणी माता धर्मराज के अभिषेक का श्रवण करे उसके गर्भ में जो जीव स्थित है वो धार्मिक हो जाता है इतना महाराज महात्म है कहते हैं कि सोने से जगमगाता हुआ एक सुंदर आसन प्रदान किया है और भगवान ने कहा है धर्मराज आप इस पर विराजमान हो जाइए भगवान सामने बैठे हैं भगवान को मुख करके धर्मराज यु विराजमान हो गए हैं मध्य की चौकी पर विराजमान हैं भीमसेन और अर्जुन अलग अलग मणिमयी चौकियों पर पीठों पर विराजमान हैं और हाथी दांत के और स्वर्ण के बने हुए सिंहासन पर नकुल सहदेव के मध्य श्री कुंती माता विराजमान दाहिनी ओर नक, नकुल जी है और बाहींव जी है अपने दोनों छोटे पुत्रों को जैसे अंक में भरे माता कुंती विराजमान हैं। युयुत्सु संजय गांधारी महात्मा विदुर धरतराष्ट्र अलग अलग आसनों पर विराजमान हैं। सबसे पहले श्री युद्धिर ने श्वेत पुष्प का स्पर्श किया है तस्वीरिक का स्पर्श किया है अक्षत का स्पर्श किया है भूमि का स्पर्श किया है स्वर्ण का स्पर्श किया है रजत का स्पर्श किया है और मणि का स्पर्श किया है ये पवित्र पदार्थ कहे गए हैं इनका स्पर्श किया है और इसके बाद पुरोहित जी को आगे करके सम्पूर्ण श की जो प्रकृति है प्रकृति माने होता मंत्रिमंडल क्या कहेंगे आज की भाषा में निवर्तमान शासन तंत्र यही कहेंगे ना महाराज जी निवर्तमान शासन तंत्र वो अपनी सत्ता को प्रवर्तमान शासन तंत्र के हाथ सौंपता है हैं तो उस सब ने युष्ठ को प्रणाम किया और इसके बाद भगवान की आज्ञा से महर्षि भौम्य ने यज्ञ वेदी बनाई उस वेदी में पूर्व और उत्तर की ओर उसका जो कौन था वह नीचा था क्योंकि पूर्व और उत्तर नीचा होना चाहिए दक्षिण ऊंचा होना चाहिए ये वास्तु है महाभारत में वास्तु का खूब विवेचन है तो इस प्रकार से सर्वतोभद्र नामक वेदी का पर उनको बिठाया गाय के गोबर से लीपा गोमूत्र का छिड़काव किया उस चौकी पर उस पीठ पर चौकी बिछाई उस पर बाघम्बर बिछाया बाघम्बर पर चक्रवर्ती राजा बैठ सकता है या विरक्त यती बैठ सकता है सामान्य व्यक्ति को बाघम्बर पर नहीं बैठना चाहिए इसमें तो इस देश में बाघ ही समाप्त हो गए हैं इसलिए बाघों का संरक्षण होना चाहिए किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए पर प्राचीन मठ मंदिरों में परंपराओं से आज भी सुरक्षित हैं और उन पर सब लोग नहीं बैठते हैं या तो चक्रवर्ती राजा बैठे या कोई यतिराज बैठे सामान्य साधु को भी नहीं बैठना चाहिए बागमबर पर यतिराज को ही विराजमान होना चाहिए विधि उस पर बैठे हैं द्रौपदी को निकट बिठाया है और फिर यज्ञ वेदी में अग्निस्थापन हुआ है कुछ कंडिका पूर्वक अग्नि स्थापन हुआ है ब्राह्मणों ने ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया है विधवत आहुति दी गई है और इसके बाद जब संपूर्ण देव पूजन हवन कर्म संपन्न हुआ है इसके बाद धन्य है महाराज विस्थिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांच जन्य श्रंख लेकर अभिषेक कर रहे हैं। आज तक सृष्टि के इतिहास में पांचजन्य शंख से किसी का भी अभिषेक संपन्न नहीं हुआ आज तक ईर्षर को छोड़ करके ध्रुव जी के कपोल पर केवल स्पर्श कराया गया था पस्पर्श बालं कृपया कपोले ध्रुव जी को केवल दाहिने कपोल पर स्पर्श कराया गया था आज पांचजन्य शंख में दिव्य जल भरकर के तीर्थ जल भर के भगवान मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और स्वयं भगवान युधिस्तर के मस्तक का अभिषेक कर रहे हैं परसल भगवान की श्रीधर्मराज युष स्तिर की जय जय श्रीराधे अनुथ कृष्णन भ्रातृ सह पांडव पांच जन आषि राजामृतमुखो मुख कहते हैं भगवान के हाथ से और पांचन्य शंख के जल से जब अभिषेक युधिष्ठिर का हुआ तो युधिष्ठिर अमृत हो गए अमृतमुख माने उनका मुख अमृत के जैसा आह्लादक आनंद आनंद को बढ़ाने वाला हो गया उनके स्त्री अंग में और कमनीयता आ गई लावण्य आ गया तेजस्विता आ गई और भगवान जिसका अभिषेक करें पांचंद्र शंख से करें उसमें पाप ताप संताप रह कहा सकता है महाराज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और वह भी सैकड़ों चंद्र एक साथ आकाश में प्रकाशित हो जाएं तो कितनी छटा होगी ऐसी छटा युद्ध के मुखमंडल से प्रकट होने लगी ऐसा अद्भुत आह्लाद प्रजा को प्राप्त हुआ कहते हैं धुंदुवी बजायी गई नगाड़े बजाये गये और दिव्य बाध्य बजाये गये देवताओं ने उस युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में पुष्पों की वर्षा की है और महाराज जितने ब्राह्मण उत्सव में आए हैं सुन लो ब्राह्मण ब्राह्मणों के काम की बात है जितने ब्राह्मण राज्याभिषेक में आए थे सबको युधिष्ठिर ने एक एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में प्रदान की है बोलो वृंदावन बिहारी लाल कितनी गिनती थी आप लोग पहले सुन चुके महाभारत कथा में इंद्रप्रस्थ में जब सिंहासनासीन थे युधिष्ठिर दस लाख ब्राह्मण नित्य प्रसाद पाते थे सोने की थालियों में कितने दस लाख ब्राह्मण एक साथ प्रसाद ग्रहण करते थे ये तो नित्य का काम था और जब राजसू यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का तो युधिष्ठिर का प्रबल विरोधी दुर्योधन स्वयं कह रहा है कि एक बार की पंगत में 10 लाख लोग बैठते थे और जब पंगत पूरी भर जाती थी पंगत हो जाती थी तो संख बजाया जाता था किसका होता था कि हाँ भाई अब शंख बज गया पाओ जय लक्ष्मी नारायण की बोल और पाओ पाना शुरू कर देते दुर्योधन कहता इस शंख की ध्वनि को हम सवेरे से लेकर रात तक लगातार सुनते रहते थे मैंने दस दस लाख लोग कितना बड़ा पंडाल होगा कितनी बड़ी जगह में बैठते होंगे कितने लोग परोसने वाले होंगे महाराज विलक्षण की विलक्षणता की बात है और महाराज जी उसमें लिखा है कि रसोईयों को युधिश्वरी ने इतना बढ़िया प्रशिक्षण दिया था जो ब्राह्मण सुपकार थे ब्राह्मणों को ही रसोई का काम निश्चित किया गया शास्त्र के अनुसार वे ब्राह्मण देवता ब्राह्मण ब्राह्मण का रसोईया ब्राह्मण क्षत्रिय का रसोईया ब्राह्मण वैश्य का भी रसोईया और इतर वर्णों के लिए अपने अपने वर्ण के व्यक्ति को रसोई बनाने के लिए बुला लेना चाहिए ये धर्मशास्त्र की व्यवस्था है राजस्थान में तो महाराज महाराज माने रसोईया और महाराज कौन होगा बोले ब्राह्मणी होगा दूसरा कोई होगा नहीं महाराज अब अब अब ये परंपरा खत्म हो गई अब तो रसोईया होना चाहिए चाहे जो हो आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों का यह काम ब्राह्मण क्यों छोड़ बैठे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि वर्तमान समय में बहुत भयंकर भौतिक युग चल रहा है गृहस्थ व्यक्ति के संचालन के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उतना धन उदारता पूर्वक हम नहीं दे पाते हैं इसीलिए ये बात है आज उनको बढ़िया से उनका गृहस्थ आश्रम का बढ़िया से पोषण होवे और उनको नौकर के रूप में नहीं ब्राह्मण के रूप में आदरपूर्वक उनको रखा जाए तो आज भी संभव है लेकिन ये संभव नहीं है आजकल इसलिए न तो पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण मिल रहे हैं न रसोईया के लिए ब्राह्मण मिल रहे हैं अरे महाराज पूजा के लिए नहीं मिल रहे हैं ठीक से स्वस्थि वाचन बोले ऐसे ब्राह्मण भी मिल जाए तो सौभाग्य समझो कि हमको इतने अच्छे ब्राह्मण मिल गए ये स्थिति हो रही है ये स्थिति इसलिए हो रही है कि समाज ब्राह्मणों का आदर करना भूल गया इसलिए जो बेचारे पांडित्य कर्म कांड आदि से अपना निर्वाह करने वाले हैं वे सोचते चलो हमारी तो गुजर बसर हो गई पर हमारी संतान को आधुनिक दौड़ में आगे बढ़ना है तो इन सब पूजा पाठ से कुछ होगा नहीं तो वो अपने को ईसाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं संस्कृत के पंडित ही अपनी संतान को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे इसलिए सारे समाज का कर्तव्य है और श्रीमंत लोगों का विशेष कर्तव्य है कि उन्हें इस प्रकार के विद्वानों को तैयार करने के लिए उदारता पूर्वक धन का व्यय करना चाहिए और ऐसे सुंदर व्यवस्थित विद्वान ब्राह्मण तैयार हों ऐसा कार्य करना चाहिए तो महाराज सबको इतनी दक्षिणा प्रदान की है और इसके बाद सबने अभिषेक किया है भगवान के बाद ऋषियों ने मुनियों ने सबने अभिषेक किया है और जैसे भाषण होता है ना प्रथम भाषण राजा का धर्मराज का प्रथम भाषण धर्मराज ने कहा है कि अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए है। किंतु आज हमें अपनी प्रशंसा करने में संकोच नहीं आज हम बिना संकोच के कह सकते हैं पांडव धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य है हमको को कोई दूसरा धन्य कहे ये तो ठीक है पांडव धन्य हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ पांडव धन्य हैं बोले हाँ बोले इतने ब्राह्मण जिनके ऊपर कृपा करके पधारे हो कोई भी निंदा न कर रहा हो सब हृदय से आशीर्वाद दे रहे हो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो ही धन्यवाद देने के योग्य है आज हम सब सौभाग्यशाली तो हैं, हम सभी पांडव भाग्यशाली हैं, ब्राह्मणों का इतना स्नेह ब्राह्मणों की इतनी कृपा हमें प्राप्त है इसलिए हे मेरी प्रजा हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं हम राजा नहीं हैं हमारे राज्य के राजा तो ये तपोधन ब्राह्मण हैं हम इनके सेवक हैं इसलिए हमारे राज्य की पहली व्यवस्था है ब्राह्मण का तिरस्कार कोई नहीं करेगा साधु ब्राह्मणों का सदा आदर होगा और दूसरी बात हमारी ये है कि धृतरा श्रो महाराजा पिता परम शासने सप्रिय वेयम कांक्षी भी भले ही मर्यादा के लिए मेरा अभिषेक कर दिया गया है लेकिन राजा तो हमारे पिता से भी अधिक पूजनीय हमारे ताऊजी जी ही राजा रहेंगे हम तो इनके आज्ञा पालक सेवक रहेंगे इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जितने सेवक हैं जितने मंत्री है वे मुझे नहीं धरतराष्ट्र हमारे ताऊ जी को ही राजा मानकर जैसे पहले आज्ञा का पालन करते आए हैं आज भी आज्ञा का पालन करें आज बहुत दुखी थे धरतराष्ट्र क्योंकि उनका एक पुत्र भी जीवित नहीं बचा लेकिन धर्मराज के इस आदर को वे भी सहन नहीं कर सके बालक की तरह रो पड़े और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया आज मुझे अपने सौ पुत्रों के समाप्त होने का दुख नहीं है जिस जिसने कभी न्याय किया ही न हो पांडवों के प्रति धन्य है धर्मराज उस धरतराष्ट्र के प्रति तुम्हारा ऐसा आदर भाव धन्य है इसी को साधुता कहते हैं इसी को सज्जनता कहते हैं कहा देखो मैं ज्ञाति बद करने के बाद भी जीवित हूँ क्यों जीवित हूँ युद्ध ने कहा हम अपने अंधे ताऊजी को देखकर कर जीवित है मैं भी मर जाता लेकिन साहु का फिर क्या होता इसलिए हमारे आराध्य इस पूज्य ये ताऊजी हैं इनकी सेवा शुश्रूषा में लगाए रहना ये हमारा भी धर्म है सबका धर्म है और जो इनके प्रति अनुचित व्यवहार करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा युधिष्ठिर ने घोषणा की है और इसके बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर के महाराज आज्ञा दें धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर सारे कार्य करते हैं बहुत ध्यान से सुने संतों के लिए एक बात बता रहे हैं किसी संत ने अपने शिष्य को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया अनि अखाड़े आ गए संप्रदाय के संत महंत महामंडलेश्वर आ गए चादर विधि कर दी महंत जी हो गए श्री महंत लिखा जाने लग गया अब यदि वह युदिषि के आदर्श को स्वीकार करे महंत होने के बाद भी अपनी इच्छा से कुछ करे सब बात गुरु महाराज से पूछ पूछ करके करे तो आप बताओ कभी महंत और उत्तराधिकारी में झगड़ा होगा आज महाराज जी सौ में नियानवे ऐसे उदाहरण हैं जहां चेला बहुत अच्छा था जब तक महंसी नहीं दी गई महंसी देने के बाद चेला से गुरुजी का झगड़ा होगा कुछ झगड़ा इस बात का है कि जो पचास साठ सत्तर वर्ष तक जिसने हुकूमत चलाई है उसकी हुकूमत बिल्कुल न चले यह उसको सहन नहीं और जिसके हाथ में सत्ता आई है वो सोचता हमारी चलनी चाहिए बस वहीं झगड़ा हो जाता है हां श्री ललितपुर वाले महाराज जी के जैसा कोई अत्यंत सरल हो सीधा हो तब तो सपने में भी झगड़े की संभावना है महाराज जी बैठे उनके सामने बोलने में संकोच है लेकिन सौभाग्य है इस देश का कि आज भी इस भयंकर भौतिक युग में ऐसे सहज सरल संत विराजमान है उनका दर्शन हो रहा महाराज हमें अपने पुज श्री भक्तमाली जी महाराज की छवि उनकी साधुता का दर्शन आप में होता है हम मंच से इस बात को कह रहे हैं कि आज तक हम हमारे द्वारा श्री महाराज जी की कोई सेवा नहीं बनी लेकिन फिर भी उनका स्नेह उनकी कृपा उनकी करुणा उनका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है गृहस्थ व्यक्ति भी ये समझ लें कि जब अपना लड़का लायक हो जाए उसे समला देवे तो फिर खुद निरपेक्ष हो जाए भजन में लगे सत्संग में लगे हर पुत्र को भी कर्तव्य है वो तो सब कुछ पिताजी के जीवित अवस्था में ले लेने के बाद भी वो अपने मन से कुछ न करे पिताजी का आशीर्वाद लेकर के करे तो घर में झगड़ा नहीं होगा मठ में झगड़ा नहीं होगा और इस प्रकार से राजा भी उत्तराधिकारी राजा भी अपने पूर्ववर्ती राजा का आदर करता रहे तो शासन तंत्र में भी टकराव नहीं होगा ये युधिष्ठिर का आदर्श है इसे सबको स्वीकार करना चाहिए और महाराज इस प्रकार से युधिष्ठिर ने व्यवस्थित किया विदुर जी को मंत्री बनाया आप लोग कहें बिद्रू जी तो मंत्री पहले से ही थे ये बात सही है बिद्र जी मंत्री पहले से थे लेकिन मंत्री की बात आज तक नहीं सुनी गई धरतराष्ट्र बार बार कहते तो थे कि बिद्रू जी तुम बड़े धर्मात्मा हो बड़े नीतिज्ञ हो मेरा मन बहुत अशांत है कुछ कह दो बिद्रू जी ने खूब कहा लेकिन धरतराष्ट्र ने एक बात नहीं सुनी पर आज स्थिर कह रहे हैं, हैं? राजा की नीति धर्मयुक्त बनी रहे इसके लिए आपके जैसे निर्लोभ निष्काम ज्ञान विज्ञान संपन्न तत्वदर्शी महात्मा की आवश्यकता है इसलिए आज आप हमारे प्रधान सलाहकार होंगे आपकी आज्ञा से आपकी मंत्रणा से ही सारे कार्य किए जाएंगे बोलो बिदुरु जी महाराज की बिदुरु जी का विवेक बहुत ऊंचा था श्री केशव राम जी ने एक बड़ी अच्छी बात हमको बताई इस बार ऋषि केस में उन्होंने बताया कि पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में भृगु संहिता के विद्वान संभवतः होशियारपुर वाले पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने उनके बारे में विचार किया स्वामी जी तो ये सब ज्यादा प्रवृत्ति थी नहीं तो उस समय संगीता में जो फलादेश आया स्वामी जी का केशव राम जी बता रहे थे कि भ्रघु संगीता में फलादेश आया उन्होंने कहा कि द्वापर में जो विद्र जी थे वे ही ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए गीता के प्रचार के लिए इस वर्तमान युग में विदुर जी ही एक अंश से स्वामी राम के रूप से धरती पर आए केशवराम जी ने बताया कि ये संगीता में विदुर जी ही ये विदुर जी का स्वरूप है ये बात भ्रभु भ्र, संगीता में स्वामी जी के बारे में आई बहुत से लोग होंगे जिन्हें अविश्वास हो पर हम तो बहुत विश्वास करते हैं। हमको तो कोई इससे भी बहुत आगे कह दे तो हमें विश्वास है क्योंकि हम तो मानते हैं संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं संत तो भगवत स्वरूप होते हैं ये तो भगवान की विशिष्ट धूति और उनकी जो सूक्ष्म विचार शक्ति थी उनका जो विवेक था स्वामी जी का उस विवेक के विवेक का जब हम विचार करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ बात बिल्कुल पक्की है द्वापर में जो विवेक विद्रु जी का इस सदी में वह विवेक श्री स्वामी राम जी मोदी एक बार हमसे उन्होंने स्वयं कहा बोले स्वामी जी हम एक ही चिंता में निरंतर रहते हैं कि सरल से सरल साधन जीव के कल्याण का क्या है बस यही चिंतन हमारे भीतर चलता रहता इससे भी सरल क्या हो सकता इससे भी सरल क्या हो सकता जीवों का कल्याण बड़ी सरलता से कैसे हो भैया ये चिंता तो ऐसे ही किसी संत के भीतर हो सकती सबके भीतर कहा चिंता हो सकती सब तो सोचते हमारा कल्याण कैसे हो हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे हो ये बात सबके मन में कहा आती है बोलो भक्तवत चलो भगवान की बिदुर जी को मंत्रणा कर्तव्य निश्चय आदि के संधि विग्रह ज्ञान आसन वैविभाव और समाश्रय इन छह कार्यों के लिए विदुर जी को नियुक्त किया और महाराज जी कौन सा काम हुआ और कौन सा काम नहीं हुआ कितना हो चुका है कितना होना बाकी है और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और देरी हुई तो क्यों हुई ये सारा विभाग संजय को सौंपा गया आप बड़े बूढ़े हो बड़े बूढ़े को ही ऐसा विभाग देना चाहिए क्योंकि वो सबको डांडपट सकता है बड़ा है ना संजय जी को ये विभाग दिया गया और सैनिकों की गणना ठीक ठीक रखना उनके भोजन और वेतन में कभी कमी न आ जाए सैनिक खूब समृद्ध रहें, सुखी हों, उनका परिवार मौज से रहे इसके लिए यह कार्य नकुल जी को सौंपा गया इतना महत्वपूर्ण कार्य नकुल जी को दिया गया शत्रुओं का मान मर्दन करने का कार्य राष्ट्र को सुरक्षित रखने का कार्य दुष्टों को दंड देने का कार्य अर्जुन को सौंपा गया और ब्राह्मणों विप्र संबंधी कार्य देव संबंधी कार्य ऋषि संबंधी कार्य और संबंधी कार्यों के मर्यादा की स्थापना के लिए धौम्य जी को नियुक्त किया गया क्योंकि वे पुरोहित हैं ये पुरोहित का धार है ये कार्य उनको दिया गया और महाराज अब बचे कौन अब बचे सहदेव जी सहदेव जी को क्या दिया सहदेव जी को युधिष्ठिर ने अपने पास रखा ये हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी बन करके रहेंगे निजी सचिव बन करके रहेंगे और इतना ही नहीं ये ये हमारे जितने अंगरक्षक हैं उनके ऊपर ये होंगे प्रधान अंगरक्षक ये होंगे हमारे सी आई डी प्रमुख ये होंगे अपना बहुत महत्वपूर्ण विभाग सहदेव जी को दिया कल आप लोगों ने सुना सहदेव पंडित सबसे बड़े हैं अर्थात ऐसे विद्वान को ही ये महत्वपूर्ण कार्य देना चाहिए ये सहदेव जी को दिया आप लोग कहेंगे सबको काम सौंपा भीम दादा का नाम तो आए नहीं भीम दादा को क्या काम दिया बोले भीम दादा को युवराज पद पर अभिषेक किया उनको युवराज बनाया धन्य है ये है अपने भाई को युवराज बनाया ये है धर्मराज स्थिर की धर्म की। कहा भाई देखो आज्ञा होगी धृतराष्ट्र की हम उनकी आज्ञा भीम को सुनाएंगे और कार्यवाहक जो राजा हैं वो तो यही हैं बस हम तो खाली ब्राह्मणों की संसों की सेवा के लिए है सारा काम जो राजा वाला काम है उसको निर्वाह करने का काम भीमसेन जी करेंगे ये भीमसेन को ये काम सौंपा गया और सीआईडी प्रमुख वो सहदेव जी को बनाया गया गुप्तचर विभाग का प्रमुख श्री सहदेव जी को बनाया गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय इसके बाद युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान गंगा जी के तट पर किया यह है युधिष्ठिर की अत्यंत उदारता और युधिष्ठिर का महान श्राद्ध कर्म आप विचार करें जितने वीर कौरव और पांडवों की सेना में मारे गए थे एक भी सिपाही ऐसा नहीं बचा जिसका संपूर्ण कर्मकांड श्राद्ध विधि पूर्वक में कराया गया जो सामान्य सैनिकों का संस्कार उनका श्राद्ध इतना बढ़िया हुआ तो जो बड़े बड़े वीर मारे गए उनका श्राद्ध कैसा होगा महाराज जी बड़ा विस्तृत वर्णन है ऋष्ठिर के श्राद्ध कर्म का और, और वो सब काम में यजमान मुखी किसको बनाया ये कर्म किसके हाथ से कराया साहू जी के हाथ से कराया स्वयं तो भी बैठे पर प्रधानता साहु जी की रखी आज फिर रो पड़े हैं धरतराष्ट्र यदि कथनचित मेरा पुत्र जीवित तो होता तो वो ऐसा पवित्र कर्म हमसे नहीं होने देता पर धन्य है आज ऋषि ने हमें अपने पितरों के ऋण से मुक्त कर दिया आज हम पितरों के ऋण ऐसी मुक्त हो गए आज हम प्रजा के ऋण से भी मुक्त हो गए और आप विचार करें आज इस देश के सजग प्रहरी अपना सर्वस्व राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित करने वाले हमारे राष्ट्र के वीर सैनिक उनका सिर काट कर ले जाते हैं शत्रु और फिर भी यहाँ का शासन कुछ नहीं कर पाता है, है? और उनकी विधवाएं बिलखते रह जाती हैं, उनका परिवार बिलखता हुआ रह जाता उनकी बात नहीं सुनी जाती है आप विचार कीजिए हम कोई देशवस्थ नहीं कह रहे हैं और ये सब हमारा विषय भी नहीं है लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि जो शत्रु पक्ष या सत्ता पक्ष इन दोनों के जो वीर मारे गए और जब उन सबके लिए श्राद्ध तर्पण आदि हुआ और उन उनके परिवारों को खोज करके युधिष्ठिर ने बहुत अधिक संपत्ति उन्हें प्रदान की आप विचार करें उन सैनिक परिवारों के हृदय में युधिष्ठिर के प्रति किस प्रकार का भाव जागृत हुआ होगा राजा अपने भुजाएं मजबूत करना चाहता है अपने राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित करना चाहता है तो उसको सर्वाधिक ध्यान अपने सैनिकों के ऊपर देना चाहिए आज हम लोग सुखपूर्वक खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं इसमें हमारे देश के सजग प्रहेरी जो सेना में न धूप देखें, न ठंडी देखें, न गर्मी देखें, न वर्षा देखें और जो डटे हुए हैं भारत माता की रक्षा के लिए ऐसे वीर सैनिक उनके कारण ही हम लोग सुख की नींद सो रहे हैं इसलिए राजा का कर्तव्य है सैनिकों पर विशेष ध्यान दे श्राद्ध कर्म कराया है इसके बाद जब सब काम संपन्न हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी एक विशेष इच्छा है क्या इच्छा है आपकी बोली मेरी इच्छा है कि राजस्व यज्ञ में जैसे भगवान का पूजन किया था अब सब काम पूरा हो गया अब हम श्री कृष्ण का पूजन करना चाहते है भगवान गदगद हो गए हैं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और युधिष्ठिर ने विद्वत भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया है और पूजन करने के पश्चात भगवान की स्तुति की है हाँ। क्या कहना युष्ट्र, युष्ट्र के द्वारा की गई जो स्तुति है बड़ी अद्भुत है तब कृष्ण प्रसाद नए न वले नच च बुद्धिया च यदुशार्दूल तथा विक्रमणे न पुनः प्राप्त राज्यम पितृपैताहम मया पुनः कांदम आपको बार बार नमस्कार है हे भगवन् हम आपकी स्तुति करते हैं पुषम्वाहु पतिं नाम भिस्वाम बहु विधे ब्राह्मण आपकी स्तुति करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं हे है आपको प्रणाम है विश्वकर्मन नमस्ते तू विश्वात्मन विश्व संभव विष्णु जिष्णो हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम हम लोग हम लोग भी क्यों ना युद्धिष्ठ जी के शब्दों में से कम से कम एक श्लोक के द्वारा हम लोग भी युधिष्ठिर के स्वर में स्वर मिलाकर स्तरि कर लें हमारा मन हो रहा है विश्वकर्मन नमस्ते विश्वकर्मन विश्वकर्मन नमस्ते स्तु विष्णु कर्मन नमस्ते विश्वात्म विश्व संभव विश्वात्म विश्व संभव विष्णु जिष्णु हरे कृष्णा जिष्णु जिष्णु हरे कृष्णो तो तो वैकुंठ पुरुषोत्तम वैकुंठ पुरुषोत्तम भगवान का श्रवन किया है भगवान प्रसन्न भय हैं और महाराज कहते हैं इस स्तोत्र में भगवान के एक सौ नाम हैं सौ नामों से भगवान का शवन किया है एतन नाम शतम विष्णो धर्म कीर्तितम ने की तम यह पठे सर्व पाप ही धर्मराज के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का जो पाठ करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है छोटा ही स्त्रोत्र है केवल सोलह सत्रह श्लोक है सत्रह श्लोक अठारह श्लोक वाला स्त्रोत्र है महाराज युधिष्ठिर के महाराज युधिष्ठिर ने स्तुति की है और इसके बाद तब को अलग अलग निवास दिया है भगवान श्री युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुला करके कहा वीरों को बुला करके कहा देखो आप लोग युद्ध में बहुत श्रम कर चुके हो शरीर जर्जर हो गया है शरीर में घाव हो गए हैं अभी आप लोगों को कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जा रही है बस अपना दैनन्दिन कृत्य करो संध्या गायत्री तर्पण अग्निहोत्र में प्रमाद मत करो बाकी तुम्हारी ऊपर कोई शासन का भार नहीं खूब के प्रेम से खाओ सो विश्राम करो क्योंकि जब तक पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी काम करने की इसलिए तुम लोग सब विश्राम करो तुम लोग थक गए हो और सब ठंडे हो जाओ क्योंकि क्रोध सब पर चढ़ा हुआ है उसको भी ठंडा करो और इसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र की आज्ञा प्राप्त करके भीम दुर्योधन का जो महल है वो भीमसेन को अर्पित किया बहुत दिव्य महल था दुर्योधन का वो भीमसेन को निवास के लिए दिया गया और का महल भी वैसा ही था दुस्टासन वाला महल जो है अर्जुन को प्रदान किया गया और दुर्मर्षण का महल वो दुस्टासन के महल से भी सुंदर था कुबेर के भवन के समान अलंकृत था उसको नकुल को प्रदान किया गया और दुर्मुख का भवन बहुत सुंदर भव्य भवन था उस भवन को जो है सहदेव जी को प्रदान किया गया यु विदुर संजय सुधरमा धौम्य मुनि इनको तो पहले से अलग अलग भवन थे उनको उन्हीं के भवनों को प्रदान किया गया और भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु आपका तो सब है आप बताओ भगवान बोले हम तो अर्जुन के महल में ही रहेंगे जहाँ अर्जुन है वहीं रहेंगे तो भगवान ने अर्जुन के महल में प्रवेश किया वहीं भगवान विश्राम करते हैं वहीं रहते हैं वहीं खाते पीते सोते हैं अपने मित्र अर्जुन के साथ पर आश्चर्य है स्वयं युधिष्ठिर के महल का वर्णन नहीं है कि उन्होंने किस महल में प्रवेश किया इसका मतलब है युधिष्ठिर ने धरतराष्ट्र के महल में निवास स्वीकार किया उू जी की सेवा हम अपने हाथ से करेंगे भाई अपने से बड़ों के प्रति ऐसा आदर होना चाहिए परिवारों में झगड़ा होता कहते हमारा चाचा हमारे फूटी आंख नहीं देखता हमारा ताऊ हमको फूटी आंख नहीं देखता तो हम भी इसको काहे को प्रणाम करेंगे ये बात युधिष्ठिर के चित्त में होती तो आप विचार कीजिए धृतराष्ट्र का जीवन कैसा होता सब शिक्षा लेने की है अपने प्रति चाहे जैसा व्यवहार प्रतिकूल क्यों न हो जाए अपने से बड़ों का आदर सदा बड़े के जैसे ही करते रहना चाहिए अपने आदर में कमी नहीं लानी चाहिए ये धीरे ने अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा दी ब्राह्मणों का सत्कार किया है आश्रितों का सत्कार किया है अब फिर जाकर फिर श्री कृष्ण की स्तुति की है और श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है एक दिन की बात है अब एक दिन की क्या बात है आज हो गया राज्याभिषेक का काम सबको अलग अलग मैल दे दिए और अब आज रात्रि को ईर्षर ने विश्राम किया लेकिन बार बार उन्हें भगवान के नाम रूप गुण लीला का ही चिंतन बना हुआ है वे बार बार भगवान की याद कर रहे हैं रात भर सोए नहीं भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करते रहे सवेरे जल्दी स्नान किया प्रात स्मरण किया और प्रातः स्मरण करके अपना दैविक कृत्य संपन्न करके जल्दी ही पहुंच गए भगवान के महल में युधिष्ठिर बिना सूचना के पहुंच गए वहां जाकर क्या देखा कि भगवान सुंदर शैया पर विराजमान हैं बहुत सुंदर महर्जी लिखा हुआ है नेंगन बुद्धि तथा मन का शिलाधु तो निरीह कह रहे हैं युधिष्ठिर कि भगवान आप का प्रतिमा की तरह पाषाण प्रतिमा की तरह निश्चल भाव से बैठे हैं अपनी सैया पर ही पद्मासन लगा करके सम्भवी मुद्रा में और आप समाधि की ध्यान की अवस्था में विराजमान है तो भगवान ब्रह्मा जी भी आपका ध्यान करते हैं शंकर जी भी आपका ध्यान करते हैं बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि महात्मा सुख तनकाधिक आपका ही ध्यान करते हैं यास नारद आदि ऋषि भी आपका ध्यान करते हैं लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हो हे भगवान आपका ध्यान हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर रहा है तो आप कृपा करके बताओ आप किसका ध्यान कर रहे हो हम जानना चाहते हैं भगवान ने नेत्र खोले और स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर की ओर देखा और शांत भाव से कहा धर्मराज मैं उन महात्मा भीष्म का ध्यान कर रहा हूं जो आर पार बाण विधे हुए होने पर भी आधे क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूले मैं उन महात्मा भीम भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ आह बोलो भक्तवत्सल वत् भगवान की इससे श्रेष्ठ क्या बात होगी ये यथा माम प्रपद्यन्ते भजाम हम भगवान उत्तर दे रहे हैं याद करने योग्य श्लोक है वासुदेव उवाच सरतल ध्याति पुरुष व्याघ्र ते तदगत मनः हे धर्मराज सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जो अग्नि के समान शांत हो रहे हैं जैसे कोई प्रचंड अग्नि अब ठंडी पड़ रही हो ऊपर से राख की चादर हो और भीतर धड़कते हुए अंधार हो उस अवस्था में पितामह भीष्म हैं और वे पितामह भीष्म पर पड़े हुए मेरा निरंतर ध्यान कर रहे हैं मैं भी पितामह का ध्यान निरंतर कर रहा हूँ बोलो भक्तवत् भगवान की स्वामी जी इसका मतलब ये है कि यदि हम ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी हमारा भी ध्यान करते हैं यदि हम ठाकुर जी की चर्चा करते हैं तो ठाकुर जी हमारी भी चर्चा करते हैं हाँ ये ऐसे वैसे नहीं क्योंकि ये यथामाम माम प्रबदे ताद भया हम भगवान हमारी स्मृति रखते हैं लोग सोचते हैं क्या सोचते हैं बोले तो अभी तो बहुत काम का भार हमारे सिर पर है गृहस्थी लोग गृहस्थी का भार सोचते हैं साधु लोग मठ मंदिर का भार सोचते हैं अमुक संस्था का भार है अमुक है तमुक है अभी तो भजन की फुर्सत नहीं है कोई बढ़िया योग्य चेला मिलेगा तो उसको सब सौंप के फिर कहीं बढ़िया बगीचा बनाएंगे उसमें एकांत कुटिया बनाएंगे नीचे गुफा बनाएंगे तलघर बनाएंगे एक दो सेवक बाहर नियुक्त रहेंगे साइन बोर्ड पर लिखा होगा महाराज जी से मिलने का समय सायंकाल चार से पांच बजे तक सेवकों को सिखाया जाएगा कोई आए तो पूछना महाराज जी अनुष्ठान में है नियम में है मौन रहते हैं किसी से बोलते नहीं है यदि ऐसा किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन होता यह है कि सुख सुविधा इकट्ठी करके जो भजन करना चाहता है वो भजन करने की बात भूल जाए उसे भजन नहीं होगा सुख सुविधा का भोग विलास का भला भगवान के भजन से क्या लेना देना भजन की वृत्ति होने से भजन होता है वस्तु व्यक्ति और पदार्थ ये तो भजन में बाधक होते हैं महाराज जी लोक व्यवहार भजन में बाधक होता है भजन तो बनता है तब जब हम एकाकी हों सूर मंदिर तैरू मूल निवास आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं सूर मंदिर तरुमूल निवासा शैया भूतल सर्वपरिग्रह भोग सर्वपरीग्रह सर्वपरिग्रह भोग कस्य करोति विरागा भज गोविंदम भोविंदम गोविंदम भज, गो विन्दम, गो विन्दम, भज मते हम लोग भजन के लिए एकांत चाहते हैं जाते हैं नहीं एकांत सुविधा चाहते हैं मच्छरदानी तो जरूर लगी रहनी चाहिए पंखा जरूर चलना चाहिए और कूलर अवश्य होना चाहिए और जब अमीरी आ गई है तो एसी जरूर होना चाहिए चाहते हैं कि नहीं खुले आकाश के नीचे पड़े हैं इस आर पार बाढ़ छिद रहे हैं ठंडी गर्मी बरसात सहन कर रहे हैं वीरों का सिंहनाथ हाथियों की सिंघाड़ घोड़ों की हिंगानाच दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रचंड शब्द घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ है और धन्य है ष्म जी नेत्र बंद करके श्री कृष्ण के स्वरूप में उनके नाम में उनके रूप में उनकी लीला में डूबे हुए इसको कहते हैं महाराज भजन और ये भजन तब शुरू होगा जब भजन का स्वाद मिल जाएगा इसलिए भैया तब तक, तक भजन करो साधन करो जब तक भजन का स्वाद नहीं मिला है स्वाद जिस मिल जाएगा भगवान के अपूर्व नामामृत का स्वाद ध्यान का स्वाद लीला का स्वाद कथा का स्वाद जिस दिन मिल जाएगा उस दिन फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान में मन नहीं लगता फिर तो अब कैसे छूटे नाम रट लागी हम कहते अब कैसे लगे और श्री रैदास जी कह रहे हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन पानी जा अंग अंग बास समानी अब कैसे छूटे नाम रटलागी अब कैसे छूटे नाम रटला अंत में है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे वे दासा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी अब कैसे छूटे नाम रट लांगी मोलो भक्त वत्सल भगवान की कहते हैं भगवान स्तुति कर रहे हैं हे धर्मराज देवराज इंद्र भी जिसकी धनुष की प्रसिंता की टंकार नहीं सुन सके उन महान वीर और महान प्रेमी अनुरागी भक्त भीष्म के चिंतन में हमारा चित्त लगा हुआ है संपूर्ण भूमंडल के राजाओं के बीच जिन्होंने काश नरेश की पुत्रियों का बलपूर्वक हरण किया था और अकेले सबको परास्त किया था उन महान वीर भीष्म का हम चिंतन कर रहे हैं लगातार तेईस दिन तक भयंकर युद्ध करते हुए भगवान परशुराम को जिन्होंने तृप्त किया था उन भीष्मी का चिंतन हम कर रहे हैं हे राजर्षि छ अंगों के तहत चारों वेदों को जिन्होंने हृदय में धारण कर रखा है उन महान ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा भीष्म का हम ध्यान कर रहे हैं महाराज परशुराम जी के प्रिय शिष्य संपूर्ण विद्याओं के आधार जी का चिंतन हम कर रहे हैं अरे नारायण कहाँ तक कहें सच भूतम् भविष्य भगव्य भरतर शब कहते जो भीष्म भूत भविष्य वर्तमान को हस्ता मलकवत जानते हैं उन त्रकारदर्शी महात्मा भीष्म का हम चिंतन कर रहे हैं कहते हैं भगवान का यह वाक्य कितना अद्भुत है भगवान कह रहे हैं तस्मिन्हि ही पुरुष व्याग्रे कर्म भी स्वीर दिवंगत है भविष्य तीम ही हे युधषि अब तक धरती भाग्यशालिनी है भीष्म जैसे महापुरुष की उपस्थिति धरती पर बनी हुई है जिस दिन मेरे परम धाम को चले जाएंगे युधिष्ठिर यह संसार अमावस्या की रात्रि के जैसा हो जाएगा अंधेरा जाएगा भीष्म की कोटि का महापुरुष न भूतो ऐसे ये महापुरुष हैं, अमावस्या की रात्रि के समान ये धरती श्रीहीन हो जाएगी मैं मैं तो निश्चय कर, कर रखा हूँ कि तुम्हारा सारा आपका सब काम हो गया अब मैं भीष्म के चरणों में प्रणाम करने जाऊंगा भगवान कह रहे हैं दर्शन देने जाऊंगा ये महाभारत में नहीं लिखा भगवान कहते हैं युधिष्ठिर ऐसे महात्मा को प्रणाम करने में जाऊंगा तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी व्रथ तैयार कर लो तुम भी चलो मैं भीष्म के चरणों में प्रणाम करने जाऊंगा क्यूँकी तस्म भीष्मे भीष्म कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञा संग तस्वयाम्य हे युधि यह कुरुकुल का सूर्य अब अस्त होने वाला है यह केवल पुर, पुर, कुरकुल का सूर्य अस्त नहीं हो रहा है ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है निष्कामता का सूर्य अस्त हो रहा है योग का सूर्य अस्त हो रहा है ध्यान का सूर्य अस्त हो रहा है सौर्य और वीर्य का सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए जब तक ये सूर्य अस्त न हो जाए तब तक, तक इस महान सूर्य के वचन रूपी किरण का जो ज्ञान का प्रकाश है उस प्रकाश को युष्ठ हम लोग प्राप्त कर लें, ले हमारी इच्छा है इसलिए हम तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं भगवान तो कहते कहते रो ही पड़े और युधिष्ठिर की भी दशा यही हो गयी तुवासुदेव तत्म वचन उत्तम साठ सधर्म जनार्दन आंसू भराए कहने लग गए बोले भगवान आप भीष्म जी के बारे में जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं ब्राह्मणों के मुख से भी हमने भीष्म जी के बारे में यही सुना है लेकिन जीवन धन हे, हे, हे श्याम हे द्वारिकाधीश हे मदन मोहन हे भक्तवत्सल, हमें बहुत पीड़ा है हम क्या मुंह लेकर भीष्म के पास जाएं? हम उनके पास जाने लायक नहीं रहे अपना ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ऐसा कहकर युधिष्ठिर बिलख बिलख कर रोने लगे भगवान ने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है वे तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं है बड़े प्रसन्न है तुम चलो युधिष्ठ का एक शर्त है आप आगे रहना हम आपके पीछे रहेंगे आप हमारा हमारी क्षमा प्रार्थना करवा देना तब हम आगे जाकर उनसे बातचीत करेंगे अन्यथा हमें साहस नहीं है हम अपना यह काला मुंह कैसे दिखावे पितामह को और ऐसा हुआ है महाराज जी ठाकुर जी ने सिफारिश की है ठाकुर जी ने सिफारिश की है युद्ध की और जब ठाकुर जी ने सिफारिश की है तो भीष्म जी का गला भराया बोले महाराज जिसकी सिफारिश आप कर रहे हो जिसकी धर्मशीलता को आप प्रमाणित कर रहे हो कोई युवि कितना भाग्यशाली है आओ बेटा युधिस्िर आज भरतवंश तुम्हारे जैसे रत्न को पाकर धन्य हो गया मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ और भीष्म जी ने हाथी से लगाया है युधिष्ठिर का मस्तक सूंघा है अपने दोनों हाथ सिर पर रखे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ बहुत प्रसन्न हूँ तुमने वही किया जो एक धर्मनिष्ठ क्षत्रिय को करना चाहिए जाओ आशीर्वाद है हमारा इसलिए युधिष्ठिर ने कहा तमाम अग्रता पुरस्कृत हो भीष्मे व्यम हम लोग भीष्म जी के निकट जाएंगे। अब तो महाराज दूसरे दिन सब तैयार हो करके भीष्म जी के पास पहुँचे महाराज जी भीष्म जी के चरणों में सबने प्रणाम किया है भगवान ने भी प्रणाम किया है पर भीष्म जी ने नेत्र खोले हैं और भीष्म जी ने मुस्कुरा करके कहा प्रभु अब हमको तो आपने बाण की सैया पर पोड़ने का नाटक दे रखा है हम चाहते भी उठ नहीं सकते अब तुम्हारी जो इच्छा हो चाहे सिर पे हाथ धरो और चाहे पैरों पर मस्तक रख दो हम तो पराधीन है आपके अधीन है जैसे में आपकी राजी आवे वैसा कर लो पर मेरी इच्छा है मैं आपका सवन करना चाहता हूँ हाँ हाँ हाँ उस समय नेत्रों को खोलकर भगवान की रूप सुधा का पान किया है ध्यान करें भगवान ठीक पितामह के चरणों की ओर खड़े है शीतलमंद सुगंधित बवन बह कर के पितामह की नाशिका में भगवान के श्रीअंग की सुगंध जा रही है भगवान का पीताम्बर हिल हिल करके पितामह के चरणों का स्पर्श कर रहा है मानो भगवान विचार कर रहे हैं मैंने उद्धव से कहा था निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम पूजे रेणु भी इन लक्षणों से संपन्न पितामह सामने उपस्थित हैं आज मैं क्यों न अपनी इच्छा पूर्ण पूर, कर लू पितामह निरपेक्ष हैं मुनि हैं आप बताइए कितने अवसर आए शासन सत्ता उनके अधीन हो जाती लेकिन इनके जैसा निरपेक्ष कौन होगा मननशील मुनि है या पर पड़े होने पर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं शांत हैं, निर्वहर रहे, समदर्शी हैं, भगवान ने का सारे लक्षण घटित हो रहे हैं इस भक्त की चरण रज में प्राप्त करूं भगवान का पीतांबर मानो चरण कल का स्पर्श करके भगवान को चरण रज प्रदान कर रहा है पूजया मास बाहर खड़े हैं भगवान पर बाहर वाले भगवान का पूजन नहीं किया भीतर वाले भगवान का पूजन किया भीष्म जी ने क्यों किया बोले बाहर वाले न हमारे बुलाने से आए न हमारे रोकने से रुकेंगे लेकिन मेरे हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी हिम्मत नहीं है जो हृदय छोड़ के निकल जाएं इसलिए जो अचल विग्रह विराजमान है हृदय में उनका पूजन किया है और ये पंडित लोग जानते हैं पूजन सब सम्पन्न हो जाने के बाद फिर क्या होता है आप बताइए क्या होता है उसके संपूर्ण पूजन संपन्न हो जाने के बाद आरती आदि हो जाने के बाद फिर विशेषार्घ होता है होता विशेषार्घ की नहीं गणेश पूजन करते तो रक्ष रक्ष गोक रक्ष, के रक्षक कहकर के उनको अर्घ दिया जाता है उसको विशेषार्घ कहते हैं भगवान के चरणों में पितामह विशेषार्घ अर्पित कर रहे हैं किस चीज का विशेषार्घ अपने नेत्र रूपी अर्घों में प्रेम का जल भर करके वे विशेषार्घ अर्पित कर रहे हैं उनके नेत्रों से जो प्रेमास्त्र धारा बह रही है मानो भगवान के चरणों में संपूर्ण पूजन संपन्न करने के बाद वे विशेष अर्घ अर्पित कर रहे हो बहुत सुंदर स्तुति है दक्षिणायन माघ समाप्त तो हो चुका है आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी किसी है जब भगवान पधारे हैं और आज ही उत्तरायण सूर्य का आरंभ हुआ है रोहिणी नक्षत्र है काल का समय है और श्री भीष्म जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं इसी को भा, महाभारत में श्री भीष्म स्तवराज कहा गया जैसे सनत कुमार संगीता का श्री रामस्तवराज अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्र है भगवान श्री राम के स्तोत्रों में उसे स्तोत्र नहीं कहा जाता स्तवराज कहा जाता है संपूर्ण स्त्रोत्रों का राजा है इसी तरह से हमारे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समस्त स्त्रोत्रों में भीष्णु जी के द्वारा किया गया स्त्रोत्र कहा जाता है संपूर्ण स्त्रोत्रों का राजा है विष्णु जी ने स्तुति की है और महाराज जी उस समय कितने महात्मा आ गए हैं अब ध्यान पूर्वक सुनिए कितने महात्मा आए हैं महाराज जी क्या करें समय तो नहीं है लेकिन उन महात्माओं का नाम सुनने से ही हम उच्चारण करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा आप लोग सुनेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा इतने पवित्र नाम है महाराज ध्यान से सुने कौन कौन महात्मा सर्वस्त्री सर्वस्त्री इसलिए लगा दिया कि सबको श्री जी के बिना बोलना नहीं चाहिए और इतनी लंबी सूची है की इसलिए सर्वस्त्री ब्यास जी नारद जी देवस्थान वाक्य अस्मक सुमंत जैमिनी पैल शांडिल्य देवल मैत्रेय असित वशिष्ठ कौशिक हारित लोमस दत्तात्रेय बृहस्पति शुक्र श्यवन सनतकुमार कपिल वाल्मीकि तुम्बरू कुरु मौदगल्य परशुराम जी तृणबिन्दु पिपलाद वायु सम्ब कश्यप पुलस कृतु दक्ष पराशर मरीचि अंगिरा काश्य गौतम गालव धौम्य विभा मांडव्य धौम्र कृष्णानुभतिक श्रेष्ठ ब्राह्मण उलूक महामुनि मारकंडे भास्करी पूर्ण कृष्ण सुक धार्मिक सूत आदि आदि महात्मा वहां उपस्थित थे भागवत में भी सुखदेव जी स्वीकार किया है सुखदेव जी भी उसमें वहां उपस्थित माने आप विचार करें इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठ सभी विभूतिया वहाँ उपस्थित हैं आज कितना अद्भुत अवसर है महाराज कोई पापी ऐसी पापी मनुष्य हो यदि उसके प्राण त्याग के समय कोई एक महात्मा आ जावे उनकी करुणा भरी दृष्टि पड़ जाए तो वो पापी भी पतन के गर्त में नहीं जाता भगवान के धाम को पाने का अधिकारी हो जाता आज ब्रह्मांड के सारे महात्मा घेर करके बैठे हैं भीष्म जी को ये है सौभाग्य इसलिए भगवान ऐसी प्रार्थना करो जब ये शरीर की अंतिम स्वास्थ्य निकल रही हो उस समय बेटा बेटी न घेरे हो दुनियादारी के लोग न घेरे हो संतों के बीच में पड़े हो उद्दाम कीर्तन हो रहा हो संकीर्तन हो रहा हो इस अवस्था में हमारे प्राण जाएं कि ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए इतने ऋषि मुनि वहाँ विराजमान हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है कहते महाराज जैसे अनंत नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है ऐसे लगता है मानो भीष्म जी चंद्रमा है और इस सब नक्षत्र के रूप में उनको घेर करके बैठे हुए हैं सुंदर भगवान की स्तुति की है भीष्मी सुख कृष्णम बाचम जिग, जिग दिशा या व्यासमा सिन्या प्रियताम पुरुषोत्तमः मैं श्री कृष्ण की आराधना की इच्छा लेकर अपनी वाणी का समर्पण श्री कृष्ण चरणों में करना चाहता हूँ चाहे वह व्यास युक्त वाणी हो चाहे समास युक्त वाणी हो हम उनके चरणों में समर्पण करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। सूर्यात्मा भगवान को नमस्कार है जो बारह रूपों में प्रकाश बारह सूर्यों के रूप में प्रकाश करते हैं सोमात्मक भगवान को नमस्कार है अग्निस्वरूप भगवान को नमस्कार है ज्ञानात्मक भगवान को नमस्कार है वेदात्मक भगवान को नमस्कार है और अंत में कहते होमात्मक भगवान को नमस्कार है यज्ञात्मक भगवान को नमस्कार है चतुर्भिच्च चतुर्भिच्च द्वाभ्या पंचभिव हूयते च पुनर्द्वाभ्या तस्म होमात्मने नमः ये विस्म का स्तोत्र है चतुर्भिच्च चतुर्ष कौन आश्राव कितने अक्षर हैं इसमें आश्राव ये चार हो गए चतुर्भिष चतुर्भिष अस्तु स्रौ कितने हो गए चार क्योंकि हलंत को गिना नहीं गया तो चतुर्भिष्य चतुर्भिष द्वाब्याम यज ये द्वाब्याम हो गए पंचभि ये यजामहे ये पांच अक्षर हो गए पंचवीरव चूयते च पुनर्द्वाभ्याम फिर वसठ में द्वाभ्याम ये वेद के मंत्र का उदाहरण है इन मंत्रों के द्वारा जिनका हवन किया जाता है ऐसे चतुर्ष्च चतुर्भिच्च द्वाभ्या पंचवीरव चूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्म यज्ञात होमने नमः सर्वदा सर्व कार्यु नास्तिकेशा मंगलम श्याम हृदय स्थो भगवान ये शाम हृदय स्थो मंगला यत्नम हरी ये जो श्लोक लोग बोलते हैं पंडित तो लोगों भी स्वराज का ही है ऐसे भगवान को नमस्कार है और एक श्लोक तो भीष्म का इतना प्रसिद्ध है कि कोई निमंत्रण पत्रिका लिखेगा विशेषकर ब्याह की पत्रिका उसका आरंभ ही हमसे होता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडरी मंगला यतनोहरि यहाँ थोड़ा सा पाठांतर है मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम मधुसूदना मंगलम पुंडरी काक्षो मंगलम गरुड़ध्वजा एक महात्मा सुना रहे थे बोले हमारे मंदिर पे एक बंगाली आया उसका लड़का था और बहू थी दो परिवार थे एक लड़की वाले का परिवार एक लड़का वाले का परिवार गरीब बहुत थे बिचारे तो उन्होंने कहा भाई वो तो पैसा वैसा खर्च करने को तो है नहीं महात्मा जी के यहां चले वहीं विवाह हो जाएगा पंडित भी नहीं किया उन्होंने तो महात्मा को बोले बाबा ऐसा अमार छेले अच्छे ऐसा हमार में ये मेरा पुत्र है और ये मेरी लड़की वाला हो इनका ब्याह करा दो बंगला में बोला महात्मा बिचारा समझे नहीं बोले इसी का इसी के साथ ब्याह कराना है बोले तो ब्याह कराना तो पंडित को बुलाओ पैसा नहीं है पंडित पैसा मांगता है बोले हम कहां से ब्याह कराएंगे तो वो बंगाली चिल्ला करके बोला किस लिए साधु बना ब्याह कराना नहीं आता है मंत्र बोल महात्मा हंसने लगे बोले भाई मैं क्या मंत्र बोलूं बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर ध्वजा इसका हाथ इसके हाथ में पकड़ा दो हो गया ब्याह और बोले हाथ पकड़ा दिया ब्याह हो गया भगवान की प्रसादी माला पहना दी तो हमको सुनाई थी एक महात्मा ने दिल्ली में यह घटना बहुत वर्ष हो गए तो हमको याद आ गई आज बहुत समय की बात मैंने देखो भारतवर्ष के अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी ये जानते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु कर देने से भी कुछ नहीं होगा तो सब हो जाएगा महाराज इतनी श्रद्धा लोग रखते हैं और ब्याह हो गया दक्षिणा देवी चले गए आप लोग ऐसे मत करना ताली मत बजाओ शास्त्र विधि से ही वाह करना चाहिए ऐसे मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए तो भगवान नारायण इस प्रकार से भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भगवान का सवन किया है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय महाराज जी महात्माओं के रूप में भी भगवान ही हैं ये भीष्म जी कह रहे हैं ध्यान से सुने महात्मा स्वरूप भगवान को नमस्कार है कौन कौन जटिले दंडिले नित्यम लम्बो दर शरीर ने कमंडल निशंगा तस्मय ब्रह्मत्म ने नम धारण कर रखी हैं और दंड धारण कर रखा है कमंडलू हाथ में ले रखा है ऐसे महात्मा भी ब्रह्मात्मा है भगवान का स्वरूप है भगवान की आत्मा है ऐसे महात्माओं को नमस्कार है यह अर्थ तो है ही है दूसरा अर्थ है हमारे भारतवर्ष के एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए इस युग में कल या शायद परसों हमने ब्रह्मचारी जी से उनका स्मरण किया था कल ही किया था शायद स्मरण पूज्य ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी श्री जटिया बाबा जिनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है उनके शिष्य श्री, श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखा हुआ सतगुरु शंग पांच खंडों में है महाराज अद्भुत ग्रंथ है पढ़ने योग्य ग्रंथ है साधकों के लिए बहुत उपयोगी है उनको श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्रीलाध तो णम तो भगवान की कृपा से चलो महात्माओं की चर्चा चल रही थी और महात्माओं में भी जटने दंडने नित्यम लंबोदर शरीर कमंडलु निषंगाय तस्मय ब्रह्मात्मने न हैं तो जैसी चर्चा चल रही थी वैसे ही महात्मा कृपा करके पधारे हैं हमारे खंडेला एवं श्री लोहारगल के श्री महाराज जी अनंत सम्पन्न चतुस्थ संप्रदाय के श्री महंत त्याग मूर्ति तप मूर्ति श्री महंत श्री विश्वभर दास जी महाराज के कृपा पात्र हमारे श्री दिनेश दास्त्री महाराज श्री महंत श्री दिनेश दाशी महाराज कृपा करके पधारे हैं हमारी तो विशेष शिक्षा थी कि ये पूरे समय विराजें क्योंकि इनके मोहल्ले में ही कथा हो रही है लेकिन आप कुछ विशेष कार्य में व्यस्त होने के कारण गुरु महाराज का कार्य है इसके कारण आप नहीं आ सके यही लाभ है इस महोत्सव में संतों का हम लोगों को सहज दर्शन हो रहा है तो भगवान हम निवेदन कर रहे थे ये श्लोक जो है ये पूरा पूरा घटित होता है ठाकुर सिंह विजय कृष्ण गोस्वामी में आप श्लोक पढ़ लीजिए और विजय कृष्ण गोस्वामी जी के चित्र का दर्शन कर लीजिये जटिने नाम जटिया बाबा बड़े बड़े जटा दंडने एक डंडा भी लिए रहते थे जटने दंडने से व लंबो दर शरीर ने आपका शरीर भी विशाल था पेट भी लम्बो दर थे और कमंडलू निशंगाय सदा कमंडलु हाथ में लिए रहते थे बिल्कुल पूरा श्लोक घटता है इसलिए अनेक साधकों ने यह अनुभव किया है कि कलिकाल में भगवान की एक विशिष्ट विभूति इस रूप में भी आएगी ये भीष्म में संकेत है ऐसा भी कुछ प्रेमियों का मानना है महाराज ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने इस घोर कली काल में वृक्ष को नृत्य करा दिया चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में वृक्षों ने नृत्य किया लोग विश्वास नहीं कर रहे थे आपने वृक्षों को नचा दिया वृक्ष को नचा दिया भगवान के नाम में कितना माधुरी है कीर्तन करने लगे आम के वृक्ष के पत्तों से सहज झरने लग गया अद्भुत महापुरुष थे आपका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है आज भी उनके साधक एक एक अच्छे महापुरुष साधक उनके हैं श्री वृन्दावन बिहारी तीसरा अर्थिष्ट श्लोक का है ये ब्रह्मा जी का वंदन है क्योंकि क्यूँकी ने ब्रह्मा जी भी जटाधारी हैं दंडधारी हैं लंबोदर दर शरीर कमंडल ब्रह्मा जी हाथ में रखते हैं इसलिए तस्मयी ब्रह्मत्मे न ऐसे ब्रह्मा जी के स्वरूप में जो भगवान है उनको प्रणाम है शंकर जी को प्रणाम शिव स्वरूप भगवान को प्रणाम है उग्र स्वरूप भगवान को प्रणाम है इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भाव भीष्म में दिए गए हैं और एक भाव तो बहुत सुंदर है श्री भीष्म जी कह रहे हैं अतसी पुष्प संकाशम पीतवासमच्युतम ते नमस्यंती गोविंदम नेशम विद्य ते भयम भी कहते हैं आतसी पुष्प के समान जिनका नील वर्ण है जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं ऐसे भगवान गोविंद को जो सतत प्रणाम करते हैं उनको भय कहाँ है वे निर्भयता को प्राप्त कर लेते हैं भीष्मी का श्लोक तो, है भीष्म स्वराज का कोपी कृष्ण से प्रणामो प्रणामों दशास्वेधा वृथेन तु पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय कृष्ण प्रणामी न पुनर भ्रीकृष्ण के चरण कमलों में किया गया एक भी प्रणाम उसकी कितनी महिमा है बोले विधि पूर्वक कोई दस अश्व यज्ञ करे और स्नान करे अवृथक स्नान करे उसका जो पुण्य है वह पुण्य भगवान को एक बार प्रणाम करने का पर बोले किसी भी कर्म की तुलना कर्मकांड की तुलना भगवान की उपासना से कैसे की जाए कैसे दस अष्टमे यज्ञ करने वाला भी स्वर्ग में पुण्य का भोग करके फिर धरती पर आएगा लेकिन नित्य भगवान के चरणों में प्रणाम करने वाला लौटकर कर संसार में नहीं आएगा कृष्ण प्रणामी न नकुनर भलाए बोलो भक्तवत चलो भगवान इसलिए महाराज दंडोत प्रणाम करना सीख ले और ये सिखाने वाले बैरागी डौत प्रणाम बहुत डंडोत करते महाराज वैष्णव लोग जब देखो तब डंडो जब देखो तब डंडो हमारे यहां तो संतों में परंपरा है महाराज जी चेला करे तो डंडो चेला ने शास किया तो गुरु जी क्या कहेंगे आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद कहते हैं तो उन्हें देश काली साधु नहीं माना जाए चेला ने दंडोत किया तो गुरु मुरार बोलेंगे दंडोत नाती चेला ने किया तो दंडोत पनाती चेला ने किया तो दंडोर एक बार हमने अपने पूज्य श्री गुरुदेव खाकसोख वाले महाराज जी से पूछा हमने कहा महाराज जी हम लोग आरती के बाद आपको साष्टांग करते हैं तो आप कहते हैं दंडो दंडो सब संत भगवान हम कोई संत भगवान है अरे हम तो आपके बालक है हम आपको दंडोत करता हमको दंडोत बोलते हैं फिर हमारे चेला दंडौत करते उनको भी आप दंडौत बोलते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता महाराज बोले तुम खाली पोथी के पंडित हो अभी साधु साई नहीं जानते त्यागी महात्मा से उनकी भाषा ऐसी देखो बच्चा भेष भगवान का है यही साधुओं में सिखाया जाता है जो भेश भगवान का हमारे पास है वही तुम्हारे पास है वही नाती चेला पोता चेला के पास है तो यहाँ भाड़ मास के पुतला को दंडौत हो रही है भेष भगवान को दंडौत है आपने हमारे भेष भगवान को दंडोत किया हमने आप लोगों के भेष भगवान को दंडौत किया ये है संतों की परंपरा ये है संतों की मर्यादा इसलिए दंडौत का उत्तर दंडौवत से होता है भगवान का नाम आगे पीछे ले लो ये ठीक है लेकिन दंडौत नहीं बोलते हो तो साधु परंपरा के विरुद्ध वह माना जाएगा दंडवत उच्चारण करना चाहिए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपात स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है स्वामी जी उच्चकोटि के महात्मा थे वस्तुतः वे पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण प्रेमी महात्मा थे नहीं बहुत उच्च को संत ने उनका दर्शन भी किया उनके बचरा मृत श्रवण भी किया हमारे वृंदावन की तो शोभा थे एक लिखा। तो उस शरीर के भी बहुत एक महात्मा थे उनको क्या शरीर के ज्यादा अनुराग तो शायद जीवन का क्रियाकलाप चलता रहा और एक बार चेकअप हुआ तो पता चला कि महाराज के हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं यहीं तक उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उन्होंने उठाया नहीं तो वो ऐसे ही हो गए पूरे नहीं ऊपर की ओर नहीं जाएं तो स्वामी जी ने लिखा और बेड़े विनोद ने उन्होंने कहा बोले डॉक्टर ने कहा आपको ये हाथ कब से ऊपर नहीं उठते हैं बोले तो हमें तो याद नहीं है कब से उठना बंद हो गया हमको पता नहीं तो वो हंसते हुए डॉक्टर बोला कि बैरागी साधुओं जैसे आप रोज लोट लोट के दंडवत करते तो आपको पता चलता कि हमारी आंखों में कब से तकलीफ आई है, है? तो बोले कि बैरागी साधु ये तो बार बार दंडवत करते हैं जब देखो तब सासांग जब देखो तब सासांग तो बोले देखो दंडवत करना एक डॉक्टर ने शिक्षा दी कि प्रणाम करते होते तो पता चलता हाथ पूरे आगे तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बोलो भक्तवत्सल बत्सल भगवान की ये हाथ पे ठीक ठाक बने रहे इसके लिए भी दंडवत करना नहीं भूलना चाहिए विधि पूर्वक दंडवत करना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय इस प्रकार से प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि बोलो भक्तवत् भगवान की ग्रीष्म तव राज के बाद राजर्षि परीक्षित ने क्षत्रियों का संहार परशुराम जी ने क्यों किया इस बारे में प्रश्न किया है और इसका उत्तर दिया है इसके उत्तर के देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले हम परशुराम जी का चरित्र कह चुके हैं इसलिए पुनः उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है परशुराम जी के उपाख्यान में क्षत्रियो के विनाश का कारण क्या बना और परशुराम जी ने क्यों विनाश किया इस की चर्चा की गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री पितामह भीष्म की प्रशंसा की है और भीष्मी से कहा है अभिवाद्य तो गोविंद सासे पार्थिवा व्यासादीन ऋषि गांगे अमुपस्थिरे भगवान ने भीष्म जी को प्रणाम किया आपने तो स्तुति कर ली पूरी अब हमको प्रणाम कर लेने दीजिए भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सब ऋषियों को भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि हे भीष्मी महाराज कच्चित ज्ञानानि सर्वाणी प्रसन्ना यथा पूरा आपका मन स्वस्थ तो है आपकी इंद्रियां स्वस्थ तो है बीमार मन क्या है अस्वस्थ इंद्रियां क्या है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार विषयों में रमण कर रहा है वो बीमार है और जो मन बुद्धि चित्त भगवत चिंतन में लगा हुआ है वो स्वस्थ है जो इंद्रियां संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के अनुभव के लिए व्याकुल हो रही हैं, वे बीमार हैं। और जो इंद्रिया श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन कर रही है वो इंद्रिया स्वस्थ है भगवान कहते सब स्वस्थ तो है बिल्कुल स्वस्थ है हमें अपने पूज्यपात धर्म संघ वाले गुरुजी का एक संस्मरण याद आ गया पूज श्री गुरु ने बताया कि अनंत श्री सम्पन्न प्रात स्मरणी जगत शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जो महान यति थे दिल्ली में विराज रहे थे और उनके भगवत धाम जाने का समय निकट था तो गुरुजी कहते हम भी दर्शन करने गए स्वामी जी के नेत्र बंद थे अंतिम क्षण जैसा ही था किसी से बोल नहीं रहे थे गुरुजी ने पूछा स्वामी जी मन ठीक है प्रसन्न है आप स्वस्थ हैं तो आवाज पहचान गए कि द्विवेदी जी की आवाज है तो बिना नेत्र खोले ही उन्होंने कहा आप भी यही प्रश्न करेंगे मैं किसी से बोलता नहीं अब तो बोले नहीं थे गुरुजी जी से ही बोले पर आप भी यही प्रश्न करेंगे कि मैं स्वस्थ हूं आप महान संस्कृत के पंडित हैं विद्वान हैं आप स्वस्थ शब्द के अर्थ पर विचार नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य शब्द से चतारूढ़ स्वास्थ्य शब्द के चार अर्थ हैं आत्मी आत्मान जाति और धन ये चार अर्थ स्व शब्द के हैं और प्रत्येक प्रकार से विचार करने पर स्व माने परमात्मा होता है स्व माने अपना हमारा धन भी भगवान है हमारे आत्मीय भी भगवान है हमारी आत्मा भी भगवान है सब कुछ हमारे भगवान है तो भगवान में जो स्थित है वो स्वस्थ है और जो भोगों में स्थित है वो बीमार है तो आप भी मुझसे पूछेंगे क्या आप स्वस्थ हैं हां मैं अपने में स्थित हूं इसलिए पूर्ण स्वस्थ हूं जानकर मौन हो गया हूं गुरुजी जी कहते कि हम भी गदगद हो गए और इस वाक्य के बाद आगे चल उन्होंने कुछ बोला ही महात्मा बीमार दिखने पर भी बीमार नहीं और संसारी हृष्ट पुष्ट दिखने पर भी बीमार होते हैं क्योंकि उनका मन भोगों में लगा रहता है महात्मा दुर्बल हो तो भी उनकी वृत्ति भगवान में लग हाँ ये बात जरूर है जिस महात्मा की वृत्ति भगवान में नहीं लगी हुई है वो भी दिखने में चाहे जितना चमक दमक वाला हो वो भी बीमार है वो भी बीमार है, है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे है स्वरूप से महात्मा होना बहुत अच्छी बात है पर लक्षणों से भी महात्मा हो में स्वभाव से भी महात्मा हो कबूक हो या रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगे संत का स्वभाव संत का स्वभाव प्राप्त तो हो जाए ऐसे जो संत हैं जो तो हर समय स्वस्थ रहते हैं कभी अस्वस्थ नहीं होते तो भगवान आप ठीक तो है भगवान बोल रहे हैं एक छोटा सा कांटा भी गड़ जाता है तो महीनों तक उसकी पीड़ा रहती है जब तक वो निकल नहीं जाता कांटा तब तक, तक, तक पीड़ा रहती है और भयंकर तीखे बाण आर पार आपके विधे हुए हैं महीनों से विधे हुए हैं आप उन्हीं पर लटके हुए हैं पौधे हुए हैं, आपको कितनी पीड़ा होगी वाणी का विषय नहीं है लेकिन आपकी मुखकांति ऐसे लग रही है मानो सूर्य आकाश से नीचे आ गया हो इतनी चमक आग में बनी हुई है हे भगवान आप कृपा करके जो है इस सब को सहन कीजिए क्योंकि यही दैव का विधान है आपको तो उपदेश कौन देगा आप तो देवताओं को भी उपदेश देने में समर्थ हैं। हे भगवान संपूर्ण ज्ञान के धर्म के भंडार आप हैं, प्रचुर भंडार आप है महाराज आपके जैसे आप ही हैं भगवान बड़ाई कर रहे हैं देखिए भीष्म जी भीष्म स्तव कर, के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं अब भगवान भीष्म जी की स्तुति कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि आपके जैसे महात्मा भी आप ही हैं ऐसे बहुत ऊंची बात भगवान कहते हैं कि हे पितामह भीष्म जंगलों में रहकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अस्टांग योग का आश्रय लेकर के कठोर तप का आश्रय लेकर के ज्ञान योग सांख्य योग का आश्रय लेकर के अपने इंद्रियों को अपने मन का निग्रह कर लेना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना कठिन तो है लेकिन फिर भी इस प्रकार की पद्धति से निर्वाह करने वाले सैकड़ों ऋषि मुनि महात्माए कठिन नहीं है लेकिन राज महिलाओं में रहकर राजाओं के द्वारा उपभोग में आए जाने वाले भोगों को भोगकर हजारों स्त्रियों के बीच में रहकर दरबार में नर्तकियों का नृत्य देखने के बाद भी जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो जो ऊर्धरे का ब्रह्मचारी हो जिसका मन जिसकी बुद्धि जिसकी इंद्रियां कभी भोग की ओर प्रवृत्त न भई हो ऐसे एकमात्र महात्मा आप हैं इसलिए हम आपको वंदन करते हैं ये है पितामह भीष्म की साधुता महाराज ऐसे वातावरण में रह करके पवित्र रह जाना ये तो वैसे ही है जैसे किसी काजल के बने हुए घर में किसी को निवास दिया जाए और कह दिया जाए कि रहना इसी में पर शर्त यह है कि कहीं काजल का धब्बा नहीं लगना चाहिए कठिनाई की नहीं पर राजमहल काजल की कोठरी के समान और काजल की कोठरी में जीवन भर बिताने के बाद एक सूक्ष्म धब्बा भी आपके चरित्र में नहीं आया ऐसे आप महात्मा हैं इसलिए आप कृपा करके उपदेश प्रदान करें आपने मृत्यु को जीत रखा है तपोवल से मृत्यु को आपने विजय मृत्यु को जीत रखा है सत्य में तपस्या में दान में यज्ञ में धनुर्वेद में वेद में नीति में सरलता में आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है आपके जैसे आप ही हैं। भगवान घोषणा कर रहे हैं लिखने योग्य श्लोक है भीष्म जी के बारे में भगवान कह रहे हैं मनुष्य सुमनुष्य न दृष्टो न च मे श्रुता भगवैर्युक्ता पृथिव्याम पुरुष क्वचित भगवान कह रहे हैं कि हे पितामह भीष्म मैंने मनुष्यों में आपके जैसा ज्ञानवान गुणवान तपस्वी जितेंद्रिय पुरुष अब तक नहीं देखा है ये बात कौन कह रहा है सनातन परमात्मा अनंत काल से सृष्टि की परंपरा चली आ रही है वो वो भगवान कहते जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से अब तक आपके जैसा हमने दूसरा नहीं देखा आपके जैसे आप ही मनुष्यों में भगवान तो भगवान है ही है इसलिए भगवान ने मानुष्यू कहा इस मनुष्य लोक में मनुष्यों में आपके जैसे हमने आपको ही देखा और कोई दूसरा आपकी क्षमता करने वाला नहीं है इसलिए हे भगवान धर्म राज्य की स्थापना होने के बाद भी धर्मराज निरंतर रुदन कर रहे हैं जो राजा खुद ही रुदन करता रहेगा वो प्रजा के आंसू कब पूछेगा इसलिए आप ऐसा कुछ अनुग्रह कीजिए आशीर्वाद दीजिए कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि धर्मराज ऋषि का शोक दूर हो जाए और ये प्रसन्न होकर प्रजा का पालन करने लग जाए हे भगवान चारों वर्ण चारों आश्रमों का जो स्वरूप है आपको पता है धर्म के सूक्ष्माती सूक्ष्म रहस्य को आप जानते हैं योग और सांख्य में आप पारंगत हैं सनातन धर्म का आपके जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं है इसलिए हम चाहते हैं कि आपका यह ज्ञान संपूर्ण जीवों के लिए उपकारक बने बहुत सुंदर बात भगवान ने कही भगवान ने कहा कि भीष्मी आपके जैसा कोई वक्ता नहीं है धर्म शास्त्रों का धर्म का ज्ञाता नहीं है यदि आपके जैसा कोई ज्ञाता और वक्ता नहीं है तो हे भीष्मी हम उसी उत्साह पूर्वक कह रहे हैं और सत्य कह रहे हैं युधिष्ठिर की कोटि का कोई जिज्ञासु नहीं है ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि आपके जैसा वक्ता उपलब्ध हो रहा है और युधिष्ठिर के जैसा जितेंद्रीय जिज्ञासु उपलब्ध हो रहा है इसलिए ऐसे जिज्ञासु के द्वारा जिज्ञासा करने पर ही धर्म का सार आपकी वाणी से प्रकट होगा इसलिए आप कृपा करके इन्हें उपदेश प्रदान कीजिए कई श्लोकों में भगवान ने स्तुति की है भगवान की बात सुनकर भीष्म जी हंसने लगे यद्यपि उन्हें बड़ी पीड़ा है पर भी फिर भी वे हंसने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा वाह प्रभु आप भी बहुत ऊपर चढ़ाना जानते हैं इतनी बढ़ाई हमारी कर दी बहुत ऊपर चढ़ा दिया हमको पर आप कितना हो ऊपर चढ़ाओ हम ऊपर चढ़ने वाले नहीं हैं क्योंकि हमें पता है जो कुछ उत्तमता है वो आपकी कृपा से है वो तो हमारी विशेषता नहीं है गुण तुम्हार समुझे निज दो कृपा है ये हमारी इसमें विशेषता नहीं है इसलिए भगवान आप चाहे जितनी प्रशंसा करो हमें उस प्रशंसा का प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं है लेकिन भगवान एक बात हम अवश्य आपसे पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं बोले हम ये पूछ रहे हैं कि वेद जिनकी श्वास प्रस्वास से प्रकट होता है ऐसे भगवान के सामने उपदेश देने की सामर्थ्य किस जीव में है आप उसका नाम बतला दीजिए आपके रहते हुए हम क्यों उपदेश दें? हमारी हिम्मत क्या उपदेश देने का आपके सामने उपदेश देने की हिम्मत आपके सामने उपदेश देने का हमारा साहस नहीं है इसलिए तत्प्रपन्ना यीषवे ये यह पुंडरी का ध्यातमो हे भगवान अब तो आप इस भीष्म के कल्याण का संकल्प कीजिए भीष्म में ऐसी सामर्थ्य नहीं है भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा भीष्म इसलिए मैंने तुम्हें अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन कराया है अपने मंगल में स्वरूप का दर्शन कराया है भीष्मी आप मेरे महान भक्त हैं आप में अनुपम अनन्य भक्ति है और महाराज इसीलिए आपको मेरे उस स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ है भवांसु भक्त नित्यम चार जब मास्थ आप हमारे भक्त भी हैं और आप में आरजब स्थित है आर्जब माने होता सरलता आप बहुत सरल हैं। दम और तपस्या सत्य दान में आप जो है लगे हुए हैं। आप निरंतर बाहर भीतर से पवित्र रहे इसलिए हे ष्म जी आप जीवन मुक्त महापुरुष हैं आपकी जब यह देह उपाधि नष्ट होगी तो आप मेरे उस नित्य सनातन धाम को प्राप्त करेंगे जहाँ से जीव को लौटकर कर संसार में फिर नहीं आना पड़ता है भगवान ने कहा लेकिन आपके जीवन के छप्पन दिन बचे हैं, भगवान कह रहे हैं। अभी आपकी आयु छप्पन दिन की और है तो मेरा विचार है आपके जीवन के युद्ध छप्पन दिन है इनका हम लोग सत्संग में उपयोग करेंगे इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि अमुम च लोकम तवय भीते ज्ञान नक्षंखिल अस्तु अस्तुअ सर्वे तो समागता धर्म विवेचना आह कितनी प्यारी बात भगवान कह रहे हैं हे भीष्मी जब आप परलोक चले जाएंगे तो यह जितना शास्त्र का ज्ञान है धर्म का सूक्ष्म रहस्य है यह भी आपके साथ ही चला जाएगा इसलिए भगवान ये चला न जाए योग्य पात्र युधिष्ठिर में स्थित हो जाए और जब तक इस धरती पर भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद विराजमान है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है तब तक सनातन धर्म परिपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा जिज्ञासु और ऐसा बताने वाला उपलब्ध है तो आगे भविष्य में जब लोग धर्म का रहस्य भूल जाएंगे उस काल में क्या होगा आपका और युधिष्ठिर का यह संवाद ही धर्म और सदाचार की रक्षा करेगा इसलिए मेरी इच्छा है आप प्रवचन करें जी ने कहा प्रभु कंच सूख रहा है बार बार मूर्छा आ जाती है बोलने की ताकत नहीं है विस्मृति दोष हो गया है ये तो आप आए तो आपको देख लिया कुछ आपसे बोल बतरा लिया अब इस शरीर की सामर्थ नहीं है भगवान हंसने लगे भगवान ने अपना करकमल भीष्णु जी के स्त्रियंग पर फेर दिया और कहा कल हम फिर आएंगे यदि आप स्वस्थ होंगे तो आपसे सुन लेंगे और नहीं तो आपको परेशान करने थोड़ी जाएंगे भगवान आज्ञा लेकर के चले गए हैं महाराज रास्ते में नदी मिली है और उस नदी में सबने स्नान किया है बोलो भक्त चलो भगवान की जय सबने नदी में स्नान करके और संध्या बंदन किया है देखिए समय से संध्या होनी चाहिए ये लोगों ने नहीं सोचा युद्ध के रथ पे बैठ के जाएंगे हस्तनापुर जाएंगे तब संध्या करके तब आएंगे साइम संध्या का समय हो गया तो सब ने अपने अपने रथ रोक दिया वहीं स्नान ध्यान किया साइम संध्या किया भगवान ने स्वयं संध्या वंदन किया यहाँ लिखा है भगवान ने संध्या वंदन किया है हु? और संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया है महाभारत में लिखा है भगवान ने संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया तब ने संध्या वंदन करके भगवान को जरूरी नहीं पर भगवान ने सिखाए तो हम लोग सीखेंगे कैसे भगवान ने सिखाया है तभी तो हम लोग सीख रहे हैं तो भगवान ने संध्या वंदन आदि किया है इसके बाद सबने विश्राम किया है दूसरे दिन भगवान पांडवों को लेकर के फिर पधारे हैं बोलो भक्तवत् भगवान की जय भगवान ने अब दूसरे दिन जो भगवान ने यात्रा की है श्री बैषम् पायन महर्षि वर्णन कर रहे हैं तत उत्था दाचारहा स्नाता प्राजलि रच्युता जप्ता गुहियम गुहम अग्निना अग्निनाश्रित्य तस्थीवान भगवान दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हुए हैं भगवान ने स्नान किया है स्नान करके संध्या वंदन किया है फिर हवन कर्म किया हवन किया है भगवान ने और अग्निहोत्र कार्य संपादित करने के बाद भगवान ने गायत्री का जप किया है और अपना पूरा नियम पूर्ण करने के बाद भगवान ने ब्राह्मणों को बुलाया है कितने ब्राह्मणों को बुलाया बोले एक हजार ब्राह्मणों को बुलाया है और प्रत्येक ब्राह्मण को स्वर्ण सृंगमयी रजत खुरमयी रत्न पुष्छमयी एक एक एक एक, एक ब्राह्मण को एक एक हजार गाय प्रदान की है गवाम सहस्रे नई कई कम वाचया मा समा भो तो गणित पढ़े नहीं कोई गणित पढ़ा हो तो बताओ भाई हिसाब लगा के एक हजार ब्राह्मण और एक ब्राह्मण को एक हजार गाय दी तो कितनी संख्या हुई गायों की दस लाख जालान जी सबसे बड़े बूढ़े हैं और वैश्य भी है ही है इनके हिसाब पर हम विश्वास करते हैं तो दस लाख बता रहे हैं कि दस लाख गायों दस लाख गायों का दान भगवान ने ब्राह्मणों को किया है और इसके बाद भगवान ने कहा की तुम युधिष्ठिर से कहो हमारा नित्य नियम हो गया हम तैयार हैं कथा सुनने जाने के लिए हाँ आप लोग ही केवल कथा सुनने नहीं आए भगवान भी तैयार होकर कथा सुनने जाते हैं विष्णु जी का प्रवचन सुनने हम तैयार हैं युदिष्ठ से पूछो कि तुम्हारी तैयारी में कितनी देर है क्योंकि हमारा नियम तो जल्दी हो जाता है युधिष्ठ जी का नियम कभी पूरा ही नहीं होता जब देखो तब नियम ही चलता है पुराने महात्मा होते हैं उनका ऐसा ही होता है हर समय उनका नियम चलता है अनेक महात्माओं का ऐसा देखा गया और वस्तुता इसी में शोभा है नियम पूरा हो जाए तो काहे का साधन नियम पूरा होता ही नहीं नियम तो सदा चलते रहना चाहिए हमेशा कुछ न कुछ ठाकुर जी के चिंतन भजन में लगे रहें यही साधक की रहनी है यही साधक का जीवन है भगवान ने कहा पता लगाओ युष्ठ ने सूचना भेजी है महाराज हमने आज बहुत जल्दी सब काम अपना पूरा कर लिया क्यूँकी जितने साधन है उन सबसे बड़ा साधन है सत्संग साधन सत्संग साधन भी है और साध्य भी है सत्संग साक्षात भगवान का स्वरूप है इसलिए हम सत्संग के प्रति सावधान है महाराज जी जितने कर्म हैं उनमें सत्संग सर्वोपरि है सर्वोपरि हम आपको क्या बतावें निमी महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा ब्राह्मण आहुति डाल रहे हैं महाराज आहुति दे रहे हैं और उसी समय नवयोग ईश्वर आ गए आहुति का क्रम जब आरंभ हो जाता है तो जब तक वह संपन्न नहीं होता उसके बीच में कर्म को विराम नहीं किया जाता ये कर्मकांड की विधि है यदि किसी कारण वह बीच में विराम करना पड़े तो आहुति का फिर आरंभ से फिर आहुति आरंभ करनी चाहिए जहां से आहुति का आरंभ किया गया शुरू से वहीं से फिर आहुति दो ये नियम है निमिजी ने कहा हे ऋत्रिजो आपके चरणों में प्रार्थना है अब यही आहुति पूरी कर दो ये महात्मा जब तक हैं तब तक सत्संग करेंगे और ये चले जाएंगे तो यही तो करना पड़ेगा तो फिर से शुरू पहली आहुति से शुरू करना पड़ेगा कर लिया जाएगा लेकिन संसार एस्मिन क्षणार्धोपी संसार में आधे क्षण का सत्संग भी खजाना है अक्षय खजाना है ये महात्मा यज्ञ तो पीछे भी हो जाएगा स्वाह स्वाह बाद में भी हो जाएगी पर यह महात्मा सदा नहीं मिलेंगे इसलिए इनसे सत्संग कर लेना चाहिए नवयोग ईश्वर गदग हो गए बोले तो सत्संग के प्रति तुम्हारी ऐसी निष्ठा न होती तो हम तुम्हें तुम्हें सत्संग कराने आते ही क्यों सत्संग सर्वोपरि है लाभ काम छोड़ दो पर सत्संग व छोड़ो भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन और सबसे श्रेष्ठ साधन सबसे हमसे तो कई लोग कहते हैं नाम जप करने वाले लोग कहते महाराज नाम जप तो करते ही हैं कोई नियम ले रखा है किसी ने एक लाख जपने का किसी ने दो लाख जपने का अच्छी बात है कहते तो नियम तो रोज पूरा कर लेते हैं लेकिन जब कथा ने बैठ नियम पूरा करते तो और ज्यादा आनंद होता है वैसे नियम करते तो इधर उधर दिमाग भी जाता है वो तो कथा में चार घंटे बैठ गए तो वृत्ति पूरी तरह भगवान के चरित्र में लगी हुई है बस माला भी चल रही है भगवान का स्मरण भी हो रहा है सत्संग भी हो रहा है सत्संग सबसे ऊंचा है भैया सत्संग बंद मत करो आज तक जिसको जो कुछ भी मिला है सत्संग से मिला है महाराज जी गृहस्थों के लिए सत्संग परमावश्यक है विरक्त संतों के लिए और ज्यादा जरूरी है आज जो भी समाज में विकृतियां आई हैं, वो तो क्यों आई दो चीजें है महाराजी एक तो है तप और एक है स्वाध्याय न तो तप रहा न ही स्वाध्याय रहा सत्संग रहा तो हमारे जीवन में हमारी साधुता कैसे बचे और जो जिनका तप और जिनका स्वाध्याय दोनों सुरक्षित हैं वो चाहे जैसा युग आ जाए उनकी साधुता अक्षुण बनी रहती है ये बात है तो सत्संग बहुत आवश्यक है सबके लिए बहुत जरूरी है सत्संग भगवान रथ में बैठ करके आए हैं, सभी ऋषि मुनि महात्मा वहाँ उपस्थित हो गए हैं। भगवान ने बातचीत की है भीष्म जी से और कहा कि हे भीष्म जी अब आप बताइए कल जो हम आपके हालत देख के गए थे आप कहते थे कि चक्कर आ रहे हैं गला सूख रहा है घबराहट हो रही है और मेरी स्मृति भी क्षीण हो रही है होता ही है मृत्यु के समय ऐसी ही अवस्था प्राय होती है सब शरीरों की अब कैसे हैं आप भीष्मी मुस्कुराए बोले इस समय मुझे रंच मात्र पीड़ा नहीं है न मुझे भूख है न मुझे प्यास है न मुझे श्रम है न मुझे ग्लानी है मैं इस समय परमा हूँ परम आनंद में हूँ और हे भगवान ये आपकी ही महिमा है आप पता नहीं कैसा जादुई हाथ फेर के चले गये सबसे बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इतना ही नहीं भीष्म कह रहे हैं कि दाहो मोह श्रमश क्रमो तथा रुजा तब प्रसादाद प्रतिगत में ये सब दाह मोह स्त्रम क्लम ग्लानि आपकी कृपा से सब समाप्त हो गया है और जैसे किसी व्यक्ति की हथेली में आंवला रखा हो वो देखता कितना बड़ा है कितना कैसा है आंवला हस्ता मलकवत सारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यो का मुझे दर्शन हो रहा है इसमें भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी हथेली आरोप आंवले के जैसे रखा हुआ है भगवान मैं धर्म को देख रहा हूँ धर्म के रहस्य को देख रहा हूँ देश को देख रहा हूँ जाति और कुल के धर्म को भी देख रहा हूँ इसमें मुझे सबका ध्यान हो गया है चारों आश्रमों का धर्म मेरे सामने सुस्पष्ट है चारों वर्णों का धर्म मुझे मेरे सामने सुस्पष्ट है राज धर्म का भी मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरा हृदय निर्मल हो गया है मुझ में कल्याणमयी बुद्धि का आवेश हो गया है महाराज युवे वास्मिस्मा विषमा वृत्ता त्वनुप ध्यानता विष्णु जी कहते इस समय मैं जवान हो गया हूँ फिर से 16 वर्ष का हो गया हूँ 16 वर्ष में जैसा उत्साह था वैसा उत्साह मेरे भीतर आ गया है इसलिए हे भगवान आप आज्ञा करिए मैं क्या उपदेश हूँ भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने कहा की देखो आपने जो हमसे पूछा कि आप हमारे द्वारा उपदेश क्यों दिलवा रहे हैं स्वयं उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं तो हे भीष्मी इसका उत्तर ये है कि मैं ही यश का और श्रेय का मूल हूं, सत्य भी मुझसे उत्पन्न है और असत भी मुझसे ही उत्पन्न है इन सब का आश्रय मैं ही हूं, मैं उपदेश दूं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा किंतु मेरे मेरा भक्त जब धर्म के इतने सूक्ष्म रहस्यों का उपदेश देगा तो सारे ब्रह्मांड के लोगों को आश्चर्य होगा और मेरी भक्ति की महिमा का बोध होगा मेरे चरणों में जिसका अनुराग होता है उसकी निर्मल बुद्धि में उसके निर्मल चित्त में कैसा सार धर्म का प्रकट होता है इस बात का परिचय लोगों को प्राप्त होगा और मेरी बात का उतना असर नहीं होगा जितना असर आपकी बात का होगा अरे महाराज ऐसा क्यों कहते बोले हमसे ज्यादा प्रभावशाली बाणी हमारे भक्तों की होती है बोलो वृंदावन बिहारी रामावतार में भगवान ने गर्जना करते हुए कहा समुद्र को साक्षी देकर के कहा प्रपन्नाय हवास्मी तयाच थे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम एक बार मेरी शरण में आकर करे हे नाथ में आपका हूं मैं उसे प्राणी मात्र से अभय बना देता हूं बोलो महाराज जी भीड़ कट्ठी हो जानी चाहिए थी राम जी के पास की नहीं कि हमको भी लो हमको भी शरण में लो कितने आए आचार्य कहते हैं काकम तम विभीषणम एक कौआ आया शरण में गिने चुने लोग आए महाराज गिनती के शरण में एक कौआ आया कौआ भी ऐसे कैसे नहीं आया जब काहू बैठन कहा न ओही ओ ही राम कर द्रोही सब धक्का गला तब धक्का लगा तब आया बीचारा और वो भी अपने प्राण बचाने आया भगवान ने कहा चलो एक आंख तुम्हारी राम राम कर देते हैं कौआ आया एक नारद जी के धक्का देने पर आया और एक रावण के लात मारने पर आया एक भाई से पिटकर के पत्नी के अपहरण के कारण आया तो गिने चुने तीन चार लोग शरण में आए भीड़ कटि नहीं गई कृष्ण अवतार में भी गिने चुने लोग आए रामावतार में भी गिने चुने लोग शरण में आए पर जब कलिकाल में आचार्यों का अवतरण हुआ भगवान ही आचार्य के रूप में प्रकट हुए और जब भगवान आचार्य आचार्य चैत्य बपुषा स्वतनुम विनक्ति भगवान जब आचार्यों के रूप में प्रकट हुए तो हजारों जीवों को भगवत शरणागत कर दिया तो बोलो भगवान की बाणी से ज्यादा प्रभाव संतों की वाणी का है कि नहीं बोलो भक्तवत्सल भगवान की बोले हमारी बात का असर उतना ज्यादा नहीं होगा हम कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा आप कहेंगे तो आश्चर्य होगा श्री भाष्यकार श्री भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी के जीवन का एक बड़ा मंगलमय प्रसंग है भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं तो स्वामी जी ने जब प्रदंड संन्यास ग्रहण किया और वे भगवान नारायण स्वामी का दर्शन करने गए तो सैकड़ो यतियों को त्रिदंड धारण किए हुए देखकर के उध धारण किए हुए देखकर के भगवान नारायण का हृदय भराया और उन्होंने कलिकाल की घटना है श्री रामानु स्वामी जी को हाथ के इशारे से बुलाया बुला करके कहा हमने राम अवतार कृष्णावतार में खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा सर्वधर्मान पर त्यज मामे कम शरण मकृद प्रपन्ना गिने चुने लोग आए इस कली काल में इतने जीवों को तुमने संसार से छुड़ाकर मेरा शरणागत कैसे बना दिया आचार्य चरण ने कहा कि जब आप लीला कर रहे हो तो हम पीछे क्यों रहें? आचार्य चरण ने कहा कि देखो आपने ही गीता में मर्यादा बनाई है तद विधि प्रणिपाते न सेवया सेवाया उपदेक्ष ज्ञान ज्ञान तत्व दर्शिना तो आप राजा बने बैठे हो सिंहासन पर पूछ रहे हो ये तरीका ठीक नहीं है आप कायदे से पूछो तो बताया जाएगा भगवान ने अर्चकों को कहा कि हमारे स्वरूप को गर्भगृह से मंडप में विराजमान को भगवान मंडप में आ गए आचार्य का सिंहासन सामने लगा भगवान का सिंहासन आमने सामने बोले अब तो आप सिंहासन पर विराज गए अब कहिए बोले कितनी भीड़ में रहस्य की बात कैसे बताए तो महाराज पहले ही आप कह देते तो गर्भगृह का दरवाजा बंद करके भीतरी बातचीत कर लेते पहले आपने मना की आप मना किया नहीं अब कहते कि इतनी भीड़ में कैसे कहें सब कैसे कहोगे हम तो जानना चाहते हैं तो आचार्य चरण बोले कि अच्छा ठीक है अब आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगे आपके कान में कह देते हैं। भीड़ भाड़ ज्यादा हो कोई गुप्त बात कहना हो तो कैसे कही जाती है धीरे से बुला के कान में कह दिया जाता है इारे में कहने वाला समझे और सुनने वाला समझे तीसरा न समझे आचार्य ने अपना ही काशाय भगवान के मस्तक पर उठा दिया और उनके दाहिने कान में मूल मंत्र अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया और फिर कपड़ा हटा लिया बोले समझ लिया आपने अरे बोले ऐसे तो लोग साधु लोग चेला बनाते हैं महात्मा लोग ऐसी मंत्र दीक्षा देते हैं की आपने क्या किया बोले महाराज हमारे पास कुछ नहीं है आपका नाम सुना सुनाकर इतने जीवों को आपके शरणागत बना दिया इस घोर कलिकाल में तो महाराज ये तो ऐसे तो चेला बनाते हैं आपने हमको नाम सुना दिया तो हमको शिष्य बना लिया आचार्य चरण हंसने लगे बोले ठीक है जब आप ऐसे ही मानते तो ठीक है तो भगवान बोले अच्छा हुआ अब तक किसी ने चेला नहीं बनाया था आपने बना लिया ठीक किया अब गुरुदक्षिणा बोले वैसे तो हमने आज तक किसी चेला से दक्षिणा मांगी नहीं लेकिन आपके जैसा चेला मिल जाए तो दक्षिणा मांगने में चूकना भी नहीं चाहिए भगवान बोले जरूर देंगे आप मांगिए क्या मांगते हैं आचार्य चरण ने कहा हे भगवंत किसी भी आचार्य वैष्णु के माध्यम से किसी भी जीव की शरणागति होवे तो आप उस जीव के गुण दोष का विचार किए बिना उसे शरण में ले लेंगे ये हमको दे दीजिए भगवान का हृदय भराया बोले इसी करुणा के कारण तो आचार्य मुझसे श्रेष्ठ हैं इसी श्रृंखला में श्री आद्य शंकराचार्य भगवान का वतरण हुआ इसी श्रृंखला में श्री मार्काचार्य श्री रामानंदाचार्य श्री रामानुजाचार्य श्री मध्वाचार्य श्री विष्णु स्वामी आचार्य श्री वल्लभाचार्य प्रभति अनेक आचार्यों का अवतरण इसी पवित्र श्रृंखला में हुआ है ये आचार्य प्रकट भय होते तो आज धर्म का स्वरूप क्या होता नहीं कहा जा सकता था बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय भगवान कह रहे हैं आपकी वाणी का प्रभाव हमारी वाणी के प्रभाव से अधिक है और एक बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुने जब तक जीव अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित नहीं करता तब तक उसका कल्याण संभव नहीं ये बात बार बार हमारे शास्त्रों में आई है एक दो तरह की बुद्धि होती है एक सती बुद्धि और एक असती बुद्धि सती का लक्षण क्या है उत्तम के असमन माहि, सपने अन्य पुरुष रेग्ना जिस बुद्धि में भगवान को छोड़ कोई दूसरा न हो वो तो सती बुद्धि है और जो बुद्धि भोगों में फंसी हुई हो विषयों में रची पची हो वो बुद्धि जो है असती बुद्धि है उल्टा बुद्धि है इसलिए जब तक बुद्धि को हम भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते तब तक हमारा काम बनता नहीं है तो सब साधकों को बुद्धि भगवान में अर्पित करनी चाहिए ये वेदादि शास्त्रों का ऋषि मुनि महात्माओं का निर्देश है लेकिन यहाँ एक जो ऊंची बात हम कहने जा रहे हैं भगवान कहते हैं हे भीष्म मैं अपनी बुद्धि आज आपको समर्पित कर रहा हूँ सब जीव भगवान को बुद्धि अर्पित कर रहे हैं करते हैं अब ब्रह्मा जी शंकर जी भी भगवान को बुद्धि अर्पित करते हैं आज भगवान भीष्म जी को अपनी बुद्धि अर्पित कर रहे हैं भग, भगवान कह रहे हैं आधेयम तुम भूयो यशस्तव महाद्युते महाद्युते अतो में विपुला बुद्धि स्वय भीष्मर्पिता हमने अपनी विपुल बुद्धि आज तुम्हें अर्पित की कर दी है इसलिए तुम जो कुछ कहोगे वो तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी वो मेरी बुद्धि होगी जो तुम बोलोगे वो तुम्हारी वाणी नहीं मेरी वाणी होगी आकार केवल तुम्हारा होगा काम सब हमारा होगा इससे इससे महाराज एक बात सिद्ध हो गई संतों के शरीर को भगवान माध्यम बनाते हैं संतों में जो बुद्धि होती वो भी भगवान की ही होती है संतों में जो वाणी होती है वो भी भगवान की ही होती है संतों में जो कुछ विशिष्टता होती है वो उनकी नहीं वो भगवान की है भगवान तो जैसे एक मशीन है इस मशीन को इस यंत्र को भगवान उपयोग करके आज स्वयं ही लीला करते हैं ऐसा समझना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय भीष्म जी ने उपदेश का आरंभ किया है बोले किसको उपदेश करें पहले उपदेश सुनने वाले को तो बुलाओ किसी प्रधान श्रोता को बुलाओ भगवान ने कहा पितामह युधिष्ठिर यहीं खड़े हैं कल भी खड़े रहे आपसे बात नहीं की आपके सामने नहीं आए भीड़ में छिपते से रहे दूर से आपका दर्शन करते रहे आज भी यह आपके सामने नहीं पड़ना चाहते हैं, ये तो दूर खड़े खड़े फूट फूट कर रो रहे, क्यों रो रहे हैं बोले इसलिए रो रहे हैं इनको भारी गलानी है जिन पितामह की गोद में हम खेले जिनकी गाढ़ी को और जिनके वस्त्रों को भी हमने धूल मिट्टी से गंदा किया फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया उन पितामह को हमने इस दशा में पहुंचा दिया रो रहे हैं आपके सामने नहीं पढ़ना चाहते हैं। उन्हें आपके शाप का भय है कहीं इस दशा के कारण आप उन्हें श्राप न दे दें, भीष्म जी हंसने लगे अरे बोले युधिष्ठिर इतना बड़ा ज्ञानी होकर बाबराई है मैं तो गौरवान्वित हूँ भरत वंश आज धन्य है युधिष्ठिर जैसे महापुरुष को प्राप्त करके आज भरत वंश धन्य हो गया है आज चंद्र वंश पवित्र हो गया है मैं अत्यंत आनंदित हूं भीष्म जी की बात धन्य है भीष्म जी कह रहे हैं यस्मिन ये जाते धर्मात्मनि महात्मनि आंद्र समाम समतु कांड कहते हैं कि जिस समय भीष्मी कह रहे हैं जिस समय युधिष्ठिर का जन्म हुआ था उस समय इस ब्रह्मांड के सभी ऋषि हर्षित हो उठे थे, थे। सबका चित्र प्रसन्न हो गया था सबने कहा था आज साक्षात धर्म का अवतरण हुआ है वो तो क्यों प्रसन्न हुए थे ऋषि इसीलिए प्रसन्न हुए थे कि धर्म का स्वरूप युधिष्ठिर के माध्यम से सुरक्षित होगा और ऐसा धर्म विग्रह युधिष्ठिर, जिसका प्रताप सारी धरती पर छा रहा है वो युधिष्ठिर मेरे सामने आने में संकोच करता है ये उचित नहीं है युधिष्ठिर में धैर्य इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य क्षमा धर्म ओझ तेज ये निरंतर विद्यमान रहते हैं वे युधिष्ठिर हमसे प्रश्न करें जो युधिष्ठिर शरणागतों की रक्षा करते हैं संबंधी अतिथियों की व्रतियों की सेवा करते हैं वे हमसे प्रश्न करें जिन युधिष्ठिर में सत्य दान तप सूरता शांति दक्षता स्थिर चित्तता आदि सारे सद्गुण मौजूद रहते हैं ऐसे युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करे महाराज कई श्लोकों में युधिष्ठरों के गुणों की चर्चा की है और कहा कि अब ईश्विर को पूछना चाहिए देखो श्री कृष्ण ब्राह्मणा यथा धर्मो दान मध्ययनम तपहा तथा कृष्ण क्षमरे देहपातनम् ब्राह्मणों का धर्म है दान करना अध्ययन करना और तपस्या करना ये तीन धर्म हैं ब्राह्मणों के दान लेना नहीं बताया क्या बताया दान करना अध्ययन करना तप करना ये तीन ब्राह्मणों के धर्म हैं पर कई बार लेने वालों को लेते लेते इतना अभ्यास बिगड़ जाता है कि देना ही भूल जाता है ऐसा दुर्भाग्य वाला दिन मत आने दो अपने जीवन में जो लेकर राजी हो लेके नहीं देकर राजी होना चाहिए देकर प्रसन्न होना चाहिए एक पंडित जी थे सच्ची घटना है बिहार की हमारे सुदामाकुटी के बड़े पुजारी जी जो थे परम पूज्य श्री पुजारी रामचंद्रदास जी महाराज बड़े पुजारी जी उनके शरीर के खास बाबा की घटना चंद्रगढ़ स्टेट के राजा की राजकुमार साहब की बरात गई परिवार उनका राजगुरु था बरात में गए बाबा बरात में गए बाबा बड़े शास्त्रार्थ महारथी पंडित थे राजाओं की बरात में बहुत तरह के तमाशे होते थे एक बहुत अच्छी नृत्यांगना नृत्य करने आई थी शास्त्रीय शैली में बड़ा अद्भुत नृत्य करती थी और बहुत अच्छा गाती भी थी तो लोग उसको रुलझा रहे थे उस पर इनाम दे रहे थे उसको पंडित जी भी बैठे थे बूढ़े वो थोड़ी देर में वे भी उठ के खड़े हो गए तो लोगों की सबकी नजर गई कि अब पंडित जी कुछ ना कुछ लेंगे पंडित जी ने खड़े होकर कहा यदि मुझे देने का अभ्यास होता तो इस नृत्यांगना का नृत्य इतना सुंदर है कि यदि मुझे देने का अभ्यास होता तो आज मैं जरूर कुछ न कुछ दे देता दिया कुछ नहीं उन्होंने खाली ये कहा कि यदि मुझे देने का अभ्यास होता तो आज मैं जरूर कुछ न कुछ दे देता तो पुजारी जी बताते थे कि पूरे राजा महाराजा सब कहा लगा कर हंसने लगे और तो नाचने वाली बोली आप जैसे विद्वान ने प्रशंसा कर दी हमारे नृत्य की हमको सब कुछ मिल गया आशीर्वाद दीजिए हमको आपसे धन की आवश्यकता नहीं ऐसा न अवसर आ जाए की हमको कहना पड़े क्या करें देने का अभ्यास होता तो दे देते नहीं लेने का अभ्यास नहीं देने का अभ्यास होना चाहिए इस तीन धर्म जैसे ब्राह्मण के हैं, ऐसे ही क्षत्रिय का धर्म है वीर को प्राप्त होना धर्म के लिए गोरक्षा के लिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का संहार करने के लिए युद्ध के मैदान में आ जाए ये क्षत्रि का धर्म है तो युद्ध तुमने क्षत्रियों के धर्म का पालन किया है क्षत्रियो के धर्म में लिखा है कि यदि किसी क्षत्रिय के पिता चाचा ताऊ गुरुजन भाई बंधु वो भी वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय लेवे अधर्म के पक्ष में आकर खड़े हो जाएं, तो उस समय धर्म युद्ध करते समय क्षत्रिय को इन अपने पूज्य जनों को समाप्त करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उन लोगों से अधर्म पुष्ट हो रहा है उसे प्रत्येक स्थिति में धर्म को पुष्ट करना चाहिए महाराज जी कहाँ तक कहें चाहे जैसा पूज्य व्यक्ति हो उसको उसको क्षत्रिय ललकारता है धर्म के लिए इसलिए तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया हमारी ये दशा क्यों हुई तुमने थोड़ी की हम दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए अधर्मी के पक्ष में रहने वालों की तो यही दशा होनी चाहिए इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है आहो बेटा युधिष्ठिर मेरे निकट आओ, आहा धन्य है वैषम पाये उवाचो एव मुक्त सुष्मेण धर्मपुत्रो पुत्रो युधिष्ठिरा विनीत मधुपागम्य तस्थ सं युधिष्ठिर आए हैं विनम्र की तरह आकर के उन्होंने अपना मस्तक भीष्म जी के चरणों में रख दिया अथा जग्राहष्मापी नंदत मूर्ध नि चैन मुग्राय निशीधे ने अपनी भूजाओं में भर लिया है ईद सिर को और उनके मस्तक को सुघा है ये मस्तक को सूंघने की बात पुराणों में बहुत आती है अपने से छोटे बालकों का को प्रणाम करते समय उन्हें हृदय से लगाकर उनके मस्तक को सूंघने से उनका अमंगल नष्ट होता है और उनकी आयु की वृद्धि होती है इसलिए बड़ों के द्वारा छोटों के मस्तक को सूंघा जाना ये वात्सल्य की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है तो भीष्म जी ने मस्तक सूंघा है युधिष्ठिर दीर्घायुष्ठ प्राप्त करें और महाराज इसके बाद युष्ठ ने सबसे पहले राज धर्म के संबंध में पूछा है हे पितामह ये सब लोग हमको राज धर्म के पालन की प्रेरणा दे रहे हैं तो राज धर्म के स्वरूप को हम समझना चाहते हैं राज धर्म का स्वरूप क्या है आप कृपा करके बताइए महाराज जी बहुत लंबा प्रकरण है बहुत लंबा प्रकरण प्रश्न ही युष्ठिर के इतने हैं बहुत लंबे प्रश्न हैं ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों भीष्म जी सब सुन रहे हैं आज का क्रम क्रम से भीष्मी उत्तर देंगे भीष्म जी ने उत्तर देना आरंभ किया भीष्म भीष्मय महते नम कृष्णा वेध से ब्राह्मणे भ्यो नमस्कृत वक्ष धर्मान वक्ष्यामि शाश्वतान ये भीष्म जी का मंगलाचरण है भीष्म जी कह रहे हैं महान धर्म को नमस्कार है धर्म विग्रह श्री कृष्ण को प्रणाम है श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष चलते प्रत्येक विग्रह ब्राह्मणों को प्रणाम है धर्म को प्रणाम करके श्री कृष्ण को प्रणाम करके समस्त भूमंडल के ब्राह्मणों को प्रणाम करके मैं सनातन धर्म का प्रवचन करने जा रहा हूँ अर्थात जिनको हमने प्रणाम किया है वे मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं सनातन धर्म का प्रवचन कर सकू मैं ही युधिष्ठिर इस समय मेरे अंतकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो रहा है इतना ज्ञान प्रकाश इतनी ज्ञान राशि प्रकाशित हो रही है कि मैं क्या क्या कहूं तुमसे पर जो कुछ भगवान कहलाएंगे मैं सब कुछ कह दूंगा अब कुछ भी रहस्य छिपा करके नहीं रखूंगा सब कुछ तुमको दे दूंगा देखो राजा के ऊपर बड़ा भारी कर्ज होता है आज के जस, आज के जैसे लोगों के जैसे विदेश से कर्जा ले लेकर देश को कर्जदार बना दिया ऐसे नहीं कौन सा कर्ज ध्यान से सुने बोले राजा के ऊपर कर्ज होता है वो उतरता कब है कहते जो वह प्रजा को सुखी कर देगा तो राजा ऋणमुक्त हो जाता है इसलिए छत्र चमर लगा के बैठने वाले को राजा नहीं कहते भीष्मी जी कह रहे हैं कहते जो प्रजा का रंजन करता है उसे राजा कहा जाता है जो प्रजा को आनंदित करता है उसे राजा कहा जाता है प्रजा प्रसन्न रहे प्रजा सुखी रहे इसी संकल्प से राजा देवताओं का ब्राह्मणों का अर्चन करता है विधिवत पूजन करता है और महाराज जी देवताओं का ब्राह्मणों का पूजन करके राजा धर्म के किरण से मुक्त हो जाता है सारा जगत उसका सम्मान करता है और राजा भी सबका आदर करता है किसी का तिरस्कार नहीं करता है देखो युधिष्ठिर दो चीजें हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण माने गए हैं, लेकिन इन दोनों में मैं पुरुषार्थ को प्रधान मानता हूँ क्योंकि प्रारब्ध तो पहले से निश्चित है इसलिए पुरुषार्थ को प्रधान मानता हूँ मनुष्य को कभी प्रारब्ध के सहारे नहीं बैठना चाहिए सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए पुरुषार्थी होना चाहिए यह मेरा निश्चित मत है कहते हैं कि यदि राजा ने कोई काम आरंभ कर दिया है और वो पूरा नहीं हुआ तो उसमें दुख दुखी नहीं होना चाहिए कष्ट नहीं होना चाहिए फिर सोचना चाहिए कि आखिर हमारे कार्य कार्यारंभ में दोष कहाँ रह गया तो उस दोष को निकालना चाहिए फिर कार्य आरंभ करना चाहिए राजा को कभी निराश नहीं होना चाहिए उसको सदा आशा लगी रहनी चाहिए चाहे जैसी परिस्थिति हो उसको निराशावादी नहीं होना चाहिए राजा को सदा आशावादी होना चाहिए वही राजा जिसके जीवन में सत्य सदाचार होता है धर्म की निष्ठा होती है ईश्वर के प्रति भक्ति होती है वही राजा इस लोक में स्वयं सुखी होता है प्रजा को सुखी करता है और परलोक में भी दिव्य सुखों को प्राप्त करता है इसलिए हे राजन युधिष्ठिर एक सिद्धांत समझ लो इससे इस, इस सिद्धांत को समझने के बाद फिर तुमसे कभी अपराध नहीं बनेगा बहुत तो सुंदर बात कह रहे हैं भीष्म जी महाराज अयोहति दस यदात्मान अग्निना बारीहनते ब्रह्मच क्षत्रियो देश सीदंती से त्रया कार्य ध्यान से सुने कार्य अपने कारण में पहुंचकर शांत तो हो जाता है कार्य अपने कारण में पहुंचकर के शांत तो हो जाता है अब देखो जीव कार्य है कि नहीं और परमात्मा अभिनर्मित्व पादान है जीव और जगत से तो जीव भगवान में भगवान को प्राप्त होने के बाद शांत हो जा आना जाना बंद उठा पटक बंद काम पूरा हो गया जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसमें पहुंचकर वो शांत हो जाता है समाप्त हो जाता है इसी प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति जल से है इसलिए अग्नि को आप जल में डाल दो ठंडी हो जाएगी लोहे की उत्पत्ति पत्थर से है पत्थर लोहे को नष्ट कर देता है जल अग्नि को नष्ट कर देता है इसी प्रकार से क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से है इसलिए क्षत्रिय नष्ट तभी होता है जब वो ब्राह्मण से द्वेष करता है इसलिए एक बात पक्की कर लो राज धर्म का ठीक से पालन करना चाहते हो तो साधु और ब्राह्मण इनसे कभी द्वेष मत करना राजा नष्ट तभी होता है जब ब्राह्मणों से द्वेष करता है ऋषि मुनि महात्माओं से द्वेष करता है तभी राजा नष्ट होता है इसलिए तुम इनसे कभी द्वेष मत करना और तमाम इतिहास प्रमाण है है, है वंशी सहस्रार्जुन नष्ट क्यों हुआ जब जनदग्नि ब्राह्मण है ऋषि है उनसे द्वेष किया इसलिए नष्ट होना पड़ा उसको जितने भी आज तक इतिहास हैं क्षत्रियों के विनाश के उसके मूल में यही आपको समझ में आएगा ब्राह्मणों का गऊ का संतों का अपमान करने लगे बस खत्म हो गए नष्ट हो गए तो देखो ब्राह्मण से देश जब क्षत्रिय करने लग जाता है तो दुख उठाने दुख उठाता दुर्बल हो जाता है इसलिए पहली बात राज धर्म की यह है कि इनका सदा आदर करो पर एक बात और राजधर्म की है बोले वो ये है कि कोई वेदों का पारंगत विद्वान हो ब्राह्मण ही क्यों न हो और अधर्म का पक्ष लेकर राजा से कवच बांधकर कर हथियार लेकर लड़ने आ जावे तो फिर राजा को ब्राह्मण मान के ये नहीं कहना चाहिए कि पंडित जी अब हमसे लड़ेंगे नहीं बोले ठीक है जहाँ ब्राह्मण हो आपका आदर है लेकिन कवच धारण करके धनुष्बान ढल तलवार लेके खड़े हो तो लड़ लो कोई बात नहीं तो वहां लड़ लेना चाहिए वहां युद्ध कर लेना चाहिए अपने मन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो धर्म को नष्ट करने का पाप उसको लगेगा हाँ ऐसी परिस्थिति युद्ध की नहीं है युद्ध नहीं करता ब्राह्मण ब्राह्मण से कोई पाप हो जाता है तो उस पाप के लिए राजा ब्राह्मण को प्रार्थना करे इस पाप का प्रायश्चित कर लो प्रायश्चित यदि ब्राह्मण न करे तो अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दे मृत्यु न दे ब्राह्मण को तो युद्ध में लड़ने आता है और लड़ते लड़ते युद्ध में ब्राह्मण मारा जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा ये भीष्मी जी ने कह दिया क्योंकि तो युद्ध को पीड़ा थी न तमाम लोग मारे गए ब्राह्मण भी मारे गए बोले कोई हत्या हत्या नहीं लगी वो धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए खड़े थे हे बेटा युधिष्ठिर तुम्हें सदा क्षमाशील बनकर रहना चाहिए हाथी कितना बड़ा होता है कितना बल होता हाथी में लेकिन उस हाथी की खोपड़ी पर महावत बैठा रहता है और पैर से कनफटी पर ऐसे करता है हाथी इधर मुड़ जाता उधर मुड़ जाता फिर भी नहीं सुनता एक छोटा सा अंकुश रखता है उससे खींचता ता है थोड़ा लगाता है अंकुश फिर हाथी जिधर इशारा करता उधर चलता है ऐसी महाराज जो है जैसे हाथी को महावत नियंत्रण नियंत्रण में कर लेता है ऐसे ही क्षमा व्यक्ति को नियंत्रण में रखती है इसलिए क्षमाशील होना चाहिए बृहस्पति जी महाराज ने यही सिद्धांत बताया है कि राजा को क्षमाशील अवश्य होना चाहिए लेकिन विवेक पूर्वक क्षमा का आश्रय लेना चाहिए क्योंकि राजा ज्यादा क्षमाशील हो जाएगा तो भी उसका धर्म नष्ट हो जाएगा अब चाहे जितना अपराध करे सबको कहे क्षमा क्षमा क्षमा तो फिर न्यायालय क्यों खोल रखे हैं? फिर अमुक पाप करने वाले को अमुक सजा होती ये व्यवस्था ही क्यों बनाई फिर तो सब खत्म इसलिए राजा को समय पर क्षमा भी करना चाहिए समय पर कोप भी करना चाहिए कैसा होना चाहिए राजा को बोले तस्मान नई व मृदुर नित्यम तीक्षणो नैव भवेन्द्र बसंतार की वस्त्रीमान नसीतो न सीतो रहा क्या बढ़िया उपमा है कहते महाराज राजा को न तो कठोर होना चाहिए और न ही ज्यादा कोमल होना चाहिए उसको बसंत ऋतु के सूर्य के समान होना चाहिए मध्य दिवस अति न घामा ऐसा होना चाहिए न ज्यादा तेज और न ज्यादा कमजोर उसको बसंत ऋतु के सूर्य के समान होना चाहिए ध्यान दें यह केवल राजा के लिए नहीं कहा जा रहा है राजा शब्द का व्यापक अर्थ मानना पड़ेगा घर तो सबका होता है कि नहीं घर का एक ना एक कोई मुखिया होता है कि नहीं होता जिसकी बात सब तो मानते हैं जिसकी बात से तो सब काम किया जाता है तो घर की व्यवस्था के लिए जो एक मुखिया है उसी को घर का राजा कहा जाएगा तो केवल राजा के धर्म का उपदेश नहीं है घर के मुखिया का भी यही धर्म है महाराजी स्थान होते हैं संतों के प्राचीन और अभ्यागत संत आते हैं कोई पूर्व से आया कोई पश्चिम से आया कोई पूछा जाता है बहुत ज्यादा हाँ थोड़ा बहुत अखाड़ा द्वारा पूछा अब तो यह भी पूछने की परंपरा खत्म हो गई न तो बताने वाले उपलब्ध होंगे जल्दी और ना पूछने वाले जल्दी मिलेंगे तो, तो खत्म हो गई बात लेकिन फिर भी संतों के यहां जगह जगह से आए हुए साधक निवास करते हैं 150 मूर्ति पड़े रहते हैं पर आज्ञा किसी एक की ही चलती है जिस स्थान में सब आज्ञा देने वाले हो जाएंगे वो बाराबाट हो जाएगा एक कोई मुखिया तो होना चाहिए जो वो कहे उसको सम्माने तो स्थान का जो महान्त है जो व्यवस्थापक है जो प्रधान ठाकुर जी का झाड़ूदार है ऐसा कहीं है? तो वो जो है वो स्थान का राजा है वो मटका राजा है स्थान का राजा है गांव का जो मुखिया है वो गांव का राजा है जिले का मुखिया है वो जिले का राजा है और जो प्रांत का मुखिया है वो प्रांत का राजा है और जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो पूरे देश का राजा है इसलिए इस कथा के माध्यम से केवल किसी एक राजा को उपदेश नहीं दे रहे भीष्मी को जो घर में प्रधान है उसके लिए भी जो गाँव में प्रधान है उसके लिए भी जो नगर में प्रधान है उसके लिए भी और जो राष्ट्र में प्रधान है उसके लिए भी सबके लिए उपदेश दिया जा रहा है बोले देखो राजा को प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम इन चार प्रमाणों के द्वारा अपना कौन है और पराया कौन है इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए पराये जो हैं उनसे सावधान हो जाना चाहिए और अपनों का सदा आदर करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि इन अपनों के मन में किसी प्रकार से पीड़ा न हो जाए क्योंकि अपनों के मन में पीड़ा होगी तभी राजा असफल होगा रहीम जी का दुआ रही मन नयन ढरी जिये दुख प्रगट करे क्यों बोले जा ही निकारो गेह से कस भेद कही दे भीतर का दुख तो आंख का, का आंसू प्रकट कर देता है रहीम जी कहते हैं, अरे भाई जिसको धक्का देके घर से बाहर निकालोगे वो भीतर का भेद बाहर बताई देगा घर का भेदी लंका ढाए। रावण की राजनीति विफल होने का वैसे तो भगवान की सब लीला है लेकिन एक लौकिक दृष्टि से कही जा रही है बात रावण जैसे महान राजनीति के पंडित की राजनीति के विफल होने का कारण था उसने अपने भाई को लात मार करके भगा दिया भगवान तो सब जानते हैं और भगवान ने ही सब किया लेकिन पूरा चरित्र पढ़ने से यही मालूम पड़ता है जहां जहां विशेष परिस्थिति है लंका में कहा क्या रखा है कौन क्या करने वाला है किसके क्या अनुष्ठान करने से क्या हो जाएगा ये सारे भेद कौन बता रहा है नाभिकुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के वैसे तो भगवान सब जानते हैं पर ये बता कौन रहा है ये बता रहा है विभीषण इसलिए व्यक्ति को चाहिए आपके अपने घर का आदमी है लात मार के बाहर मत भगाओ क्योंकि वो अपना है अपना है तो किस कारण से दुखी है उसको बुलाकर पूछो तो सही भैया क्या बात है हमसे क्या गलती हो गई क्यों मुंह फुला करके रहते हो समाज में भी जो परंपराओं का उच्छेद होता है उसका भी मूल कारण यह है हम अपने पराये का ज्ञान नहीं कर पाते हैं और हमें जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार हमसे नहीं हो पाता इसीलिए सारा सब कुछ नष्ट होता है गांव भी इसलिए नष्ट होता घर भी इसीलिए नष्ट होता है परंपराएं भी नष्ट इसीलिए होती हैं इसलिए अपनों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण उपमान और आगम इनके द्वारा ये विचार कर लेना चाहिए कि अपना और पराया कौन है ये ठीक से समझ लेना चाहिए राजा को व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए और प्रचुर दक्षिणा देने वाले बड़े बड़े अनुष्ठान उसे अवश्य करने कर लेना चाहिए क्यों कर लेना चाहिए महाराज सुन लीजिए हाँ जी महाभारत की कथा है भीष्म जी कहते हैं कि राजा के गुणों का प्रचार ये साधु ब्राह्मण ही करते हैं बोलो वृंदावन बिहारी बुरा नहीं मानना इन महात्माओं से बड़ा दुष्प्रचारक कोई नहीं और इन महात्माओं से बड़ा प्रचारक कोई नहीं ते साराम महाराज डंडौद गुरु भाई आओ आओ कहाँ से आ रहे हो अरे बोले क्या बता हे गुरु भाई हरिद्वार से आ रहे हैं अच्छा हमारा भी मन अपने मेरे राम का मन भी कर रहा है हरिद्वार गंगा स्नान करके हमें कहाँ आसन रखा था अरे बोले अमुक स्थान में रखा था हम भी अरे महाराज मंथ बड़ा कंजड़ है बिल्कुल मत जाना खुद तो समय बना के पीता है भीतर रबड़ी मलाई खाता है साधुओं को तो ऐसी सड़ी गली रोटी खिला देता है तो महाराज हम तो दो दिन वहाँ काटना मुश्किल हो गया साधु साई नियम है आसन धर दिया तो उठाने कैसे पड़े रहे महाराज बड़ा कंजड़ है मत जाना वहाँ अच्छा गुरु भाई आप हरिद्वार जा रहे हैं अरे महाराज अमुक जगह जरूर जाना नरसिंह धाम जरूर जाना महंस जी बड़े सीधे हैं बहुत बढ़िया सेवा करते हैं बहुत अच्छे संत हैं श्री रामानंद संत आश्रम जरूर जाना श्री अभिराम दास जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा है साधुओं की वहाँ आसन लगे रहते हैं बहुत अच्छी सेवा करते हैं ऋषि के जाओ तो वहाँ जरूर जाना ये क्या है ये प्रचार संत ही करते हैं ब्राह्मण ही करते हैं ब्राह्मण जहाँ बैठेंगे वहाँ जरूर चर्चा करेंगे भगत कैसा है जजमान कैसा है किसने कहा क्या दक्षिणा दी इन पंडितों में चर्चा एकांत की एकांतिक चर्चा यही होती है तो महाराज इसलिए राजा का कर्तव्य है की बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करा करके और ऋषियों का मुनियों का ब्राह्मणों का खूब सत्कार करे जिससे उसकी अच्छाइयों का प्रचार प्रजा में हो सके क्योंकि प्रजा संतों को मानती है उनका अच्छाइयों का प्रचार हो सके महाराज व्यसनों से दूर रहना चाहिए संतों को ब्राह्मणों को और राजा को व्यसनों से दूर रहना चाहिए क्योंकि व्यसनी राजा खुद नष्ट हो जाता है व्यसनी ऋषि ब्राह्मण स्वयं खुद ही नष्ट हो जाता है व्यसन से दूर रहना चाहिए राजा का बर्ताव गर्भिणी स्त्री के जैसा होना चाहिए गर्भवती स्त्री के जैसा राजा का बर्ताव होना चाहिए बहुत ऊंची बात दे रहे हैं, कह रहे भीष्म जी कहते गर्भिणी गर्भिणी स्त्री वो चाहे जो खाती पीती नहीं है चाहे जहाँ नहीं जाती चाहे जैसे नहीं रहती वो खाने पीने सोने में हर समय अपने गर्भ की सुरक्षा का ध्यान रखती है अमुक चीज खाएंगे तो कहीं पेट में बालक को कोई पीड़ा ना हो जाए इसी प्रकार से जैसे गर्भिणी अपने गर्भ की रक्षा करती है गर्भ के प्रति ममता रखती है उसी प्रकार का व्यवहार करती है उसी प्रकार का आचरण करती है ऐसे ही राजा को आचरण करना चाहिए ये प्रजा हमारे गर्भगत के समान है हम ऐसा ही कार्य करें जिससे प्रजा को सुख पहुँचे यही बात राजा को यही घर के मुखिया को यही गांव के मुखिया को और यही समाज के मुखिया को सोचना चाहिए क्या कहें महाराज सांच कहो तो हरिमोही खींचे और झूठा कहा ना जाए मलुकदास जी की वाणी सांच कहो तो हरिमोही खींचे झूठ बोलो बोले झूठा कहा न जाए साधु झूठ बोलने के बने हैं क्या आज समाज में जो भी विकृति आ रही है समाज के जो बड़े लोग हैं वे केवल अपने स्वार्थ का विचार कर रहे हैं ये सच्चाई है अपने अनुगतों का अपने पीछे चलने वाले लोगों का विचार करने वाले लोग नहीं है इसीलिए जो कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, है उस सब हो रही हैं। महाराज क्या कहें अब यहां सब महापुरुष ही महापुरुष विराजमान हैं, ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है यदि आगे हम लोगों को अपनी साधुता को बचाना है तो भारतवर्ष के सभी संप्रदायों को सभी संतों को सभी आचार्यों को मिलकर पुनः एक विरक्त संतों का संविधान बनाना पड़ेगा इस संविधान को जो मानेगा इस आचरण से जो रहेगा इस मर्यादा से इस सभ्यता से जो रहेगा वो हमारी परंपरा में माना जाएगा नहीं तो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा शोर हो जाएगा पवित्रीकरण हो जाएगा लेकिन स्थिति यह है कि हमारे ऊपर यदि कोई संकट है तो आप यह विचार नहीं करेंगे भाई महाराज जी के ऊपर संकट है महाराज का संकट हमारा संकट है हमें इनकी सहायता करनी चाहिए हम सोचेंगे महाराज ने कब हमसे कुछ क्या कहा था तो आज बहुत अच्छा मौका है परेशानी में तो है ही है। हम भी अपना भुनाल में पुराना हिसाब किताब ये समाज की स्थिति है इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है आज साधु की परिभाषा लोग भूलते चले जा रहे हैं संत चोरी करते पकड़ा गया संत ने ऐसा किया अरे उनसे पूछो संत क्या ऐसे काम करते हैं चोरी किनारी वाला काम करते हैं क्या संत आज यही नहीं रह गया कि हम संत कहें किसको? तमाम ऐसे लोग न जिनका किसी परंपरा से लेना देना है न किसी तकताल से लेना देना है ऐसे लोगों को सब दुनिया संत मानती है अब कोई गड़बड़ी हो गई तो पूरा समाज फिर उसी लाइन में आ जाता है और ये महात्मा ऐसे होते हैं तुमने महात्मा देखे कहा महात्मा कैसे होते हैं ये प्रतिबंधित होना चाहिए हर व्यक्ति अपने नाम के आगे संत न लिखे जो देखो सु संत बन गया संत से नीचे तो कोई है ही नहीं संत नहीं परम संत परम संत नहीं संत शिरोमणि परम श्रद्धे पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज मामा जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे किसी कथा के बैनर में किसी श्रद्धालु ने उनके नाम के आगे परम संत भक्तमाली श्री नारायण दास जी लिखवा दिया महाराज जी ने बैनर हटवा दिया और उन्होंने कहा अभी तो केवल वेश बनाया है हम संत बन कहां पाए हैं आपने ये झूठा प्रचार लिखा ये ठीक नहीं दासानुदास नारायण दास, दास भक्तमाली इतना ही लिखो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं ये क्या है उनकी साधुता में कोई कसर थी लगता ऐसी साधुता ठाकुर जी ने बना के भेजा था उनको ये है संतों की दीनता ये है दिन ये है स्वभाव इसलिए महाराज ये बहुत जरूरी है तो गर्भवती स्त्री जैसे अपने गर्भ की रक्षा करती है ऐसी समाज के जो बड़े लोग हैं राजा की कोटी के जो लोग हैं उन्हें अपने अनुगतों की गर्भगत जीव के समान रक्षा करनी चाहिए यही उनका धर्म है गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले को से सकल अंग, तुलसी सहित विवेक विवेक पूर्वक वह हम लोग पाते तो मुख्य ही है ना लेकिन ये मुख, मुख कितना मुखिया का काम करता है जिस अंग को जितनी शक्ति की जरूरत है उतना ही ये देता है बोलो भक्तवत् भगवान की देखो जो राजा का कर्तव्य है कि वह अपने सेवकों के साथ हंसी मजाक न करे कभी कोई हंसने की जरूरत पड़ जाए तो हंस भी ले लेकिन अधिक हंसी मजाक न करे घर के मुखिया को भी ऐसे गंभीर होना चाहिए स्थान के महंत को भी ऐसे ही होना चाहिए राजा को भी ऐसे ही होना चाहिए क्यों बोले देखो जब स्थान का मुखिया राजा हास परिहास करने लग जाता है तो उसके सेवक मुंह मुंह लग जाते हैं उसके मुंह लगे हो जाते हैं और वे मुंह लगे सेवक मर्यादा का त्याग कर बैठते हैं फिर वे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन भी करने लग जाते हैं महाराज शासक अपनी मर्यादा में रहे तो उसको बोलना नहीं पड़ता उसकी नजर से लोग डरते हैं कहना नहीं पड़ता लोग नजर से डरते हैं आज श्री पत्मेढ़ा महाराज जी आने वाले हैं परम गोभक्त प्रातस्मरणीय श्री गो दत्त शरणानंद जी महाराज कितनी विशाल गोशाला का संचालन करते हैं हमने आज तक उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा मीठा मुस्कुरा करके हंसकर के बोलना लेकिन महाराज गोशाला में सेवा करने वाले कर्मचारियों को 2400 घंटे भय रहता है बाप जी कब आ जाएंगे? पता नहीं कब आ जाएंगे? कब आ जाएंगे? माने इतना ठंडे होने पर उनका इतना कठोर शासन है कि हर समय सेवकों के मन में ये रहता है कि पता नहीं कब आ जाए पता नहीं कब आ जाए और है भी ऐसे ही रात गिरात चाहे जब पहुँच जाते हैं किसी भी बाड़ी में इस प्रकार का उनको स्वभाव ठाकुर जी ने दे रखा है इसलिए वे इतनी बड़ी संस्था को पूर्वक चला रहे हैं हमें ही पता नहीं हमारे स्थान में कहा क्या होगा सब तो, तो काम बिगड़े क्योंकि जब सेवकों को पता चल गया कि अनुशासन तो होना ही नहीं है सब तो महाराज फिर कुठार में ही बैठकर लोग घी भूरा खा जाएंगे है? फिर सब कहा गड़बड़ होने लग जाएगा इसलिए सेवकों के को मुंह नहीं लगाना चाहिए उनके सामने खुद मर्यादित रहना चाहिए कभी कोई आनंद का अवसर हो हंसलिया बात अलग है लेकिन हमेशा हास परिहास का व्यवहार अपने निकटवर्ती सेवकों से नहीं रखना चाहिए ये राजा का कर्तव्य है क्योंकि वे गोपनीयता को भंग कर देते हैं, राजा के सामने और जो है वो मुँह मांगी वस्तु जो नहीं मांगनी चाहिए वो भी मांग लेते हैं जब राजा ज्यादा हास करके सेवकों को सिर पे चढ़ा लेता है तो बिना दिए राजा के उसके खाने पीने की वस्तु सफा कर जाते हैं राजा हो चाहे घर का मुखिया हो फिर लोग सब नहीं करेंगे अरे बोले महाराज जी से पूछने की जरूरत क्या है कपड़ा हाथ लगे कपड़ा ले जाओ उनकी दवाई रखी हो तो दवाई भी खा जाओ महाराज से क्या जरूरत है ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा महाराज वो पैर फैलाकर स्वामी के आगे बैठने लग जाएंगे जवाही लेने लग जायेंगे महाभारत में लिखा मन से नहीं बोल रहे वो अपने से बड़ों के आगे ही लेट जाएंगे जो बात नहीं कहनी चाहिए वो कहने लग जाएंगे और ये भी लिखा जर जरम चास्त विषय कुरबंध की प्रत्यु रूप जाली कागजात बनाकर जाली हस्ताक्षर करके भीष्म जी बोल रहे हैं बोले वो राजा का काम कर, राजा खुद राजा बनकर काम कराने लग जायेंगे और जब मालिक को पता चलेगा तो हंस करके कह देंगे आप में हमने अंतर क्या है हमने किया तो आपने किया आपने किया तो हमने किया राजा भी हंस देगा हाँ ठीक है तुम भी हमारे ही हो बस ऐसा जहाँ काम होने लग गया सब चौपट हो गया समझ लो ऐसी स्थिति आ जाती है वो तो राजा के पास जमाई लेते हैं पैर फैला करके लेट जाते हैं इसलिए और राजा के हाथी घोड़ा आदि सवार को भी अपने काम में लेने लग जाते हैं महाराज कहाँ तक कहें कई बार तो वे यहाँ तक कह देते हैं क्या कह देते हैं वे कह देते हैं कि अरे तुम लोग क्या समझते हो क्रीड तुम तेन चेतनती ससुत्रणयो पक्षिणा अस्मत प्रणयो राजे लोका से तो वे राज सेवक लोगों में जाकर कह देते हैं राजा तो हमारा गुलाम है जैसे चिड़िया पकड़ने वाले लोग वो चिड़िया को बांध लेते हैं। फिर ऐसे धागा करते फुर्र से चिड़िया उड़ती है फिर टांग पकड़ के खींच से बिचारी चिड़िया फिर आ जाती है ऐसी चिड़िया बना लेते हैं राजा को इसलिए मालिक को स्वामी को मर्यादा में रहना चाहिए सेवकों को सिर नहीं चढ़ाना चाहिए पिता को पुत्रों को गुरु को शिष्यों को ज्यादा सिर नहीं चढ़ाना चाहिए घर के मुखिया को घर के लोगों को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए ये उपदेश दे रहे हैं राजा का धर्मानुकूल कर्तव्य क्या है महाराज राजा का कर्तव्य है गुरु अप्यवलिप्त कार्यामजानता उत्पथ प्रतिपन्न से दंडो भवती शास्वत कहते हैं राजा का धर्म है यदि गुरु भी वेद विरुद्ध आचरण करने लग जाए मनमानी क्रियाकलाप करने लग जाए कोई आप धर्म का उपदेश करने लग जाए तो पहले तो राजा उनको समझावे महाराज आप आचार्य हो गुरु हो ये काम आपके स्वरूपानुरूप नहीं है फिर न माने तो उनको कारागार में डाल दे कठोर से कठोर दंड दे उसे दोष नहीं लगेगा समझाने पर नहीं मानता है तो गुरु को भी दंडित करना चाहिए जो गुरु बन के बैठे हैं उनको भी सजा देनी चाहिए राजा का यह धर्म है और देखो युधिष्ठिर धर्म का एक सूत्र बतला रहे हैं बस इस सूत्र को तुम धारण कर लो कितना बढ़िया सूत्र है महाराज कितना बढ़िया सूत्र है ये राज धर्म का आपका घर भी नहीं बिगड़ेगा आपका स्थान नहीं बिगड़ेगा सर्वे संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत सबको पता